श्री ईश्वर गीता प्रथम अध्याय ऋषियों ने श्री सूतजी से पूछा कि हे प्रभु आपने स्वयं विस्तार तथा मन्वंतर का निर्णय सम्यक प्रकार और उन सब में अपने वर्ण धर्म में तत्पर एवं ज्ञान योग में निरत पुरुषों के द्वारा आराधन के योग्य ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्म देव का निरूपण किया समस्त संसार के दुखों को नाश करने वाले सबसे श्रेष्ठ एक ब्रह्म के प्रतिपादन करने वाले ज्ञान को तत्व रूप से कहिए जिससे हम लोग उस परम तत्व का साक्षात करें कारण कि आपने साक्षात नारायण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास से समस्त विज्ञानों को प्राप्त किया है अतएव पुनः हम लोग आपसे प्रश्न करते हैं मुनियों के पूर्वोक्त प्रश्न को सुनकर पुराण तत्व के जानने वाले श्री सूतजी ने व्यास भगवान से सुने हुए तत्व को कहना प्रारंभ किया उसी समय जब मुनिश्रेष्ठ यज्ञ के अनुष्ठानार्थ वहां पर एकत्र हुए और सूतजी से तत्व ज्ञान विषय में प्रश्न किया गया था तब श्री भगवान कृष्ण द्वापायन व्यास जी स्वयं वहीं पर आ गए काले मेघ के समान कांति वाले कमल के सदृश्य नेत्र वाले वेद विद्या के विद्वान श्री व्यास जी को देखकर उन द्विजोत्तम ब्राह्मणों ने प्रणाम किया और श्री सूतजी भी प्रथम दंडवत प्रणाम करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर मस्तक द्वारा प्रणाम करते हुए व्यास जी की शरण में आए शौनकादि मुनियों ने स्वागत पूर्वक श्री व्यास जी से कुशल छेम पूछने के अनंतर उनको योग्य आसन पर बिठाया इसके पश्चात श्री व्यास जी ने मुनियों से पूछा कि शास्त्र संबंधी स्वाध्याय एवं तपश्चर्या में किसी प्रकार की हानि तो नहीं होती इसके पश्चात श्री सूत जी महामुनि व्यास जी को प्रणाम कर कहने लगे कि हे प्रभु पूर्व समय में कूर्म अवतार धारण किए हुए श्री विष्णु ने मुनियों को जो मुक्ति देने वाला दिव्य ज्ञान दिया था और जिसका साक्षात आपने मुझे उपदेश दिया था वही ब्रह्म विषयक ज्ञान आज इन मुनियों को सुनाइए। उसे सुनने की इच्छा इन लोगों को हो रही है और ये मुनिवृंद पूर्ण शांत तपस्वी एवं धर्मरथ हैं। अतएव इन्हें अवश्य सुनाना चाहिए ये उस ज्ञान के अधिकारी हैं सत्यवती के पुत्र श्री महामुनि व्यास जी सूत जी के कथन को सुनकर देवादिदेव श्री रुद्र देव को नमस्कार करके आनंद उत्पन्न करने वाले वचन बोले श्री व्यास जी बोले एक समय सनत कुमार आदि महर्षियों ने देवताओं में श्री शंकर जी से जो ज्ञान पूछा था और श्री शंकर जी ने जो उन्हें उपदेश किया था वही ज्ञान मैं आप लोगों को सुनाता हूँ सनक सनंदन सनत कुमार अंगिरा रुद्र के सहित परम धर्मज्ञ भृगु कणाद कपिल गर्ग महामुनि रामदेव शुक्र और भगवान वशिष्ठ सही तलन से परस्पर विचार कर पवित्र बद्रिकाश्रम में घोर तप के अनुष्ठान में दत्त दत्तचित्त हुए तप में निरत मुनियों ने महायोगी ऋषि धर्म के प्रवर्तक नर के सहित आदि अंत रहित नारायण ऋषि का साक्षात किया तब उन ऋषियों ने समस्त वेद में कहे हुए नाना प्रकार के स्त्रो से योग वेताओं में श्रेष्ठ श्री नारायण ऋषि की स्तुति करके भक्तिपूर्वक नमस्कार किया सर्वज्ञ भगवान ने भी उन मुनियों के मन में आए हुए विषयों को जानकर गंभीर वाणी से कहा कि मुनियों आप लोग किस अर्थ के लिए तपस्या कर रहे हैं समस्त सनातन जगत के आत्मस्वरूप एवं दिव्य स्वरूप वाले सिद्धि के सूचक साक्षात नारायण को आए हुए देखकर बड़े प्रसन्न हो मुनिगण बोले हम लोग संयम को धारण करने वाले एवं परमात्मा में सदैव लीन रहने वाले पुरुषों में उत्तम एक आपके शरण में आए हैं आप समस्त गुह्य बातों के जानने वाले हैं भगवान और ऋषि भी हैं आप नारायण अर्थात समस्त प्राणियों में व्यापक स्वरूप वाले स्वतंत्र अनादि साक्षात एवं अव्यक्त पुरुष से सर्वत्र स्थित हैं आप परमेश्वरीय स्वरूप वाले हैं आपको छोड़कर समस्त विषयों का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं है इसलिए आप हम लोगों के समस्त संशयों को दूर कीजिए यह नाम रूपात्मक जगत किस कारण से उत्पन्न हुआ है सुख दुख भावों युक्त कौन तत्व जीवन मरण आदि अवस्थाओं को प्राप्त हो रहा है आत्मा क्या वस्तु है मुक्ति क्या वस्तु है इस संसार का निमित्त कारण क्या है इस संसार का स्वामी कौन है साक्षी रूप से समस्त जगत का दृष्टा कौन है इन समस्त प्रश्नों का उत्तर आप हम लोगों से कृपा कहें पूर्वोक्त प्रश्नों के पूछे जाने पर मुनियों ने तपस्वी वेश से रहित अपने निजी तेज से प्रकाशित निर्मल प्रभा मंडल से सुशोभित श्रीवत्स नामक चिन्ह से युक्त तब से सोने की प्रभा के समान दीप्तिमान लक्ष्मी सहित तथा शंख चक्र गदा और शारंग धनुष धारण किए श्री नारायण देव का साक्षात किया उस समय भगवान विष्णु का तेज इस प्रकार बड़ा हुआ था कि उनके तेज के अतिरिक्त नर स्वरूप कहीं भी नहीं दिख पड़ता था इतने में ही देवादिदेव श्री महादेव जी प्रसादाभिमुख होकर प्रकट हुए उनके मस्तक में सुंदर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित हो रहा था इस प्रकार समस्त जगत के स्वामी तथा त्रिनयन एवं चंद्रमा से भूषित परमेश्वर को आया देखकर समस्त मुनियों ने भक्तिपूर्वक स्तुति की मुनियों के स्तुति वचन इस प्रकार थे हे ईश्वर समस्त देवों में श्रेष्ठ आपकी जय हो हे समस्त प्राणियों के स्वामी कल्याण स्वरूप आपकी जय हो हे समस्त मुनियों के स्वामी तप से पूजित आपकी जय हो हे समस्त जगत के आत्म स्वरूप, सहस्त्र मूर्ति वाले तथा जगत रूप यंत्र के चलाने वाले आपकी जय हो हे अनंत इस जगत के उत्पादक पालक, संहारक स्वरूप वाले आपकी जय हो हे ईशान आप सहस्त्रों अर्थात अनेकों चरण वाले हो हे शंभो आप योगियों से भी वंदित हो हे अंबिकापते देव आपकी जय हो हे परमेश्वर हम सब आपको नमस्कार करते हैं इस प्रकार जब सब ने श्री शंकर जी की स्तुति की तब समस्त जगत के स्वामी त्रिनयन से भूषित तथा भक्तों पर कृपा करने वाले शिवजी, श्री ऋषिकेश भगवान विष्णु को आलिंगन करके गंभीर वाणी से बोले हे कमल के समान नेत्र वाले जनार्दन ब्रह्मवेत्ता मुनियों का यह समुदाय यहाँ पर किस लिए आया है हे अच्युत हमारा इस समय क्या कर्तव्य है श्री शंकर जी के वचन सुनकर देवों के भी देव श्री विष्णु भगवान प्रसादाभिमुख स्थित महादेव जी से बोले हे देव ये मुनिगण बड़े तपस्वी हैं तथा समस्त दोषों से रहित हैं यदि आप शरण में आए हुए पवित्र अंतकरण वाले और सम्यक ज्ञान के इच्छुक इन मुनियों पर प्रसन्न है तो हमारे समीप में विद्यमान होकर इन्हें ब्रह्म विषयक दिव्य ज्ञान का उपदेश देवे हे कल्याण स्वरूप आप स्वयं अपने स्वरूप के ज्ञाता हैं। आपके बिना और कोई दूसरा ज्ञाता इस संसार में नहीं है इसलिए इन मुनियों को अपना स्वरूप बतलाइए इस प्रकार भगवान ऋषिकेश श्री शंकर जी से प्रार्थना कर चुकने पर योग सिद्धि को प्रदर्शित करते हुए तथा श्री शंकर जी की ओर अवलोकन कर श्री विष्णु भगवान मुनियों से बोले हे मुनियों आप सब भगवान उमापति त्रिशूलहारी शंकर जी के दर्शन से अपने को कृतार्थ समझें यथार्थत सम्मुख विद्यमान प्रत्यक्ष श्री शंकर जी के दर्शन करें हमारे समीप में ही समस्त तत्वों के बोध कराने में आप सबको समर्थ हैं श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर सनत कुमार आदि ऋषियों ने शंकर जी को नमस्कार करके पूछना आरंभ किया इसके पश्चात आकाश से दिव्य विमल अचिंत्य स्वरूप वाला एक आसन श्री शंकर जी के लिए प्रकट हुआ और उस पर परम योगी समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाले श्री उमापति श्री विष्णु के साथ आसीन हुए उस समय अपने अलौकिक दिव्य तेज से समस्त विश्व को पूरित करते हुए श्री महेश्वर जी विराजित हो रहे थे इसके पश्चात श्री शंकर जी को दिव्य विमल उस आसन पर बैठे हुए उन ब्रह्मवादी मुनियों ने देखा जिनसे यह नाम रूपात्मक जगत अभिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है क्योंकि उनमें ही समस्त जगत की स्थिति है श्री वासुदेव जी के सहित आसन पर विराजित श्री भगवान शंकर मुनियों को उत्तर देने में तत्पर हुए श्री विष्णु की ओर अवलोकन करके वे इस प्रकार बोले हे नितांत शुद्ध अंतकरण वाले मुनिगण शांत मन से आप सब विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान को श्रवण करें ईश्वर गीता द्वितीय अध्याय ईश्वर वाच श्री भगवान देवादिदेव शंकर जी ऋषियों के पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले हे मुनियों, मेरा यह विज्ञान जो आप सबको सुनाना चाहता हूं अन्यों के लिए अवाच्य है और अत्यंत गोपनीय एवं सनातन है जिसे देवता लोग तथा विद्वान ब्राह्मण यत्न करने पर भी जानने में समर्थ नहीं इस ज्ञान को जानकर बहुत से ब्रह्मवादी द्विजोत्तम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए जिसके प्रभाव से पुनः जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त नहीं होते हैं गुहे से भी गुह्यतम ज्ञान मैं आज भक्ति से युक्त तथा वेद रहस्य को जानने वाले आप सब से कहता हूं इसे प्रयत्न से गुप्त रखिएगा क्योंकि अन्य अधिकारियों को यह ज्ञान नहीं सुनाया जाता यह आत्मतत्व जिससे यह शरीर नाना प्रकार की चेष्टाओं को करने में समर्थ है केवल निर्मल तथा अंतर्मल काम क्रोध आदि से रहित होने से शुद्ध निर अव्यय होने से सूक्ष्म और जड़ का विकार न होने से सनातन तथा समस्त प्राणियों के अंतकरण में चिन्ह मात्र रूप से स्फुरित होने से एवं प्रकृति से परे होने से सबका साक्षी सबका नियामक होने से इसे अंतर्यामी समस्त शरीरों में व्यापक होने से पुरुष सब में क्रियात्मक शक्ति प्रदान करने से प्राण सबका ईश्वर होने से महेश्वर सबकारी जगत का अंत समय में संहार करने से काल तथा समस्त जगत को अपने में लीन कर लेने पर उसे ही अव्यक्त कहते हैं इस प्रकार वेद आत्मा के स्वरूप को बतलाता है कृष्ण यजुर्वेदी श्वेता श्वेतरोपनिषद में इस प्रकार वेद का आदेश है एक ही देव समस्त प्राणियों में व्यापक रूप से छिपा हुआ है वही समस्त भूतों का अंतरात्मा है समस्त कर्मों का स्वामी है सबका साक्षी है चेतन स्वरूप केवल और निर्गुण स्वरूप वाला है कैवल्य उपनिषद में भी सौ एव विष्णु सौ प्राण सौ कालोग्नि ही सौ चंद्रमा अर्थात वही विष्णु वही प्राण वही काल अग्नि एवं चंद्रमा आदि स्वरूप वाला है वह ईश्वरों का भी ईश्वर होने से महेश्वर कहा जाता है अन्य देवताओं का भी देवता होने से उसे परमात्मा कहते हैं अंतकरण में स्थित होकर सबका नियमन करने से आत्मा को अंतर्यामी कहते हैं इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से युक्त आत्मा का निरूपण यहां से आरंभ करके श्री कैलाशपति ने समस्त उपनिषद विद्या का रहस्य मुनियों को बताया है इसका स्फुट रूप में विवेचन प्रकरण के अनुसार किया जाएगा समस्त जगत का कारण आत्मा ही है क्योंकि श्रुति उसी से समस्त विश्व की उत्पत्ति एवं उसी में लय भी बतलाती है उसी ब्रह्म से समस्त जगत उत्पन्न होकर चेष्टा कर रहा है तथा अंत में उसी में जाकर लीन हो जाता है उसी के जानने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म से ही समस्त जगत उत्पन्न होता है और उसी में प्रतिष्ठा को भी प्राप्त हो रहा है तथा अंत में उसी में लय भाव को भी प्राप्त हो जाता है वही अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं इन दोनों प्रमाणों से ब्रह्म को उपादान एवं निमित्त उभय कारणत्व की सिद्धि होती है ब्रह्म निमित्त एवं उपादान दोनों कारण वाला है माया शक्ति की स्फुणा से वह माई आत्मा नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है इस विषय में भी श्रुति बतलाती है श्रुति इस प्रकार है इंद्रो माया भी पूर्व रूप मीय तई अर्थात ब्रह्म अपनी माया शक्ति से नाना प्रकार के रूपों को बनाता है माया से ही मायापति महेश्वर इस विश्व को उत्पन्न करता है तथा विश्व में उसी माया से अन्य जो जीव तत्व है वह नाना प्रकार की वासनाओं से बधा हुआ है परंतु परमार्थत आत्म तत्व न संसार भाव को प्राप्त होता है न संसार का विकार ही है किंतु स्वयं प्रभु है हे तुजोत्तम मुनिगण न तो वह पृथ्वी है न जल है न तेज है न वायु है न आकाश है न प्राण है और न मन है न इस समस्त कार्य वस्तुओं का कारण अव्यक्त ही है न शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक पंच विषय स्वरूप वाला ही है न वह अहंकार है न इनके ग्रहण करने वाली पंच ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत है न हस्त पाद पायु उपस्थ मुख नामक पंच कर्मेन्द्रियों के अंदर है और कर्ता, भोगता भी नहीं है न वह प्रकृति पुरुष रूप से ही है किंतु मन वाणी से अगोचर विलक्षण है इसी भाव में श्रुति भी प्रमाण है श्रुति इस प्रकार है आत्मा में न पुण्य है न पाप है न उसका जन्म है न न नाश है न वह देह इंद्रिय बुद्धि ही है न पृथ्वी जल वायु तेज अथवा आकाश है न वह माया है और न प्राण है अर्थात परमार्थ में केवल आत्म तत्व ही है इस विषय में श्रुति भी कहती है श्रुति इस प्रकार है परमार्थ दशा में उत्पत्ति विनाश बंधन शासन मुक्त होने की इच्छा अथवा मुक्ति आदि होती ही नहीं इसे ही परमार्थ दशा कहते हैं इस प्रकार अध्यारोपावाद न्याय से जगत की उत्पत्ति एवं लय के क्रम का उपदेश पूर्वोक्त श्रुतियों के अनुसार इन श्लोकों में कहा गया इस विषय में पूर्वोक्त बात की पुष्टि के लिए प्रकाश तथा अंधकार का दृष्टांत देते हैं जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों परस्पर विरोधी होने से एक नहीं हो सकते उसी प्रकार इस दृश्यमान प्रपंच का तथा परमात्मा का संबंध नहीं बन सकता और भी जैसे छाया और धूप लोक में परस्पर विलक्षण हैं, इसी प्रकार परमार्थ में प्रपंच एवं शरीरों में स्थित पुरुष संज्ञात्मक व्यवहार भी नहीं है अर्थात द्वैत जनित कोई भी परमार्थ में व्यवहार नहीं है क्योंकि द्वैत में ही विरोध आदि भावों की स्थिति है जहां पर द्वैत है वहीं अनेक प्रकार के अनर्थ हैं यदि परमार्थ दशा भी द्वैत भावापन्न होगी तो संसार के ही सदृश्य हो जाएगी इसलिए इससे विलक्षण अद्वैत स्वरूप वाली उसकी स्थिति मानकर उपदेश किया गया यही वैदिक सिद्धांत है क्योंकि उपनिषदों में भी परमार्थ में एक आत्मा ही था ऐसा स्वीकार किया गया है परमार्थ अवस्था में केवल एक आत्मा ही है उस दशा में द्वैत का ले भी नहीं था इस बात को सहस्त्रो वेद के वचन प्रतिपादन करते हैं इसलिए वैदिक ज्ञान की परमार्थ अवस्था का उपदेश इन श्लोकों द्वारा करते हुए आगे के श्लोकों में तर्क प्रमाण द्वारा उक्त सिद्धांत की पुष्टि करते हैं यदि आत्मा स्वरूप से मलिन हो या किसी वस्तु का कार्य हो तो वह विकारी हो जाएगा स्वाभाविक इच्छा द्वेष आदि गुणों से युक्त होने से सैकड़ों जन्मों में भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती इस विषय में श्री वेदांत दर्शन का सूत्र प्रमाण है श्रुतियों में आत्मा तत्व की नित्यता प्रतिपादित होने से आत्मा नित्य है इसलिए किसी पदार्थ का कार्यत्व या स्वाभाविक मलिनता आत्मा में नहीं है समस्त उपाधियों से मुक्त शुद्ध अंतकरण वाले मुनिगण परमार्थ रूप से विकारहीन अद्वैत एक रस आनंद स्वरूप वाले आत्म स्वरूप को देखते हैं आत्म तत्व में कर्तव्य सुख दुख दुबलापन, मोटापा आदि जो अनुभूति हो रही है वह अहंकार से उत्पन्न होती है आत्मा में उसका आरोप मात्र है अर्थात आत्मा इन कर्तव्य आदि भावों से सर्वथा रहित है आध्यासिक संबंध से इसकी प्रती आत्मा में हो रही है वेद विद्या के विद्वान ब्रह्म वेदता आत्मा को प्रकृति से परे साक्षी समस्त जगत का पालक अथवा जीव रूप से सुख दुख का भोगता अक्षर ज्ञान रूप सर्वत्र समरूप से स्थिति ही कहते हैं अतैव यह बात सिद्ध हुई कि समस्त प्राणियों को जो कर्तव्य आदि भावयुक्त संसार प्रतीत हो रहा है वह अज्ञान मूलक है अज्ञान के बाद से यथार्थ ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब प्रकृति के सहित नित्य प्रकाशात्मक स्वयं ज्योति सर्वव्यापक पर पुरुष का तत्व ज्ञान होता है वही आत्मा अहंकार वृत्ति के साहचार्य से अपने को करता मानता है ऋषिगण अव्यक्त तथा नित्य सद असद उभयात्मक स्वरूप वाले आत्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं क्योंकि नाम रूपात्मक जगत जब तक आत्मा में प्रतीत हो रहा है तब तक उसे सत कहते हैं और ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जगत जब निवृत्त हो जाता है तब उसे ही असत कहते हैं इस प्रकार जगत के सद असद दोनों स्वरूप ब्रह्म में कारण रूप से विद्यमान रहते हैं इसीलिए उसे सद-असद उभयात्मक कहते हैं श्रुति भी इस भाव को पुष्ट करती है सर्व खलदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। यह दृश्यमान समस्त जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है तत्स्वरूप ही है इसलिए ब्रह्म के ही दोनों स्वरूप हैं। ब्रह्मवादी गण जगत का कारण प्रकृति तथा पुरुष को बतलाते हैं उन्हीं से संगत होकर कूटस्थ निर्विकार निरंजन होता हुआ भी आत्मा अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जान पाता अनात्म वस्तुओं में जो आत्म विज्ञान हो रहा है इसी से सुख दुख आदि हो रहे हैं राग द्वेष आदि जितने दोष हैं, सब भ्रांति से आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं कर्मों का संबंध जो आत्मा से हो रहा है यही महान दोष है यही समस्त पुण्य पाप का हेतु है पूर्वोक्त कहे हुए पुण्य पाप आदि के संबंध से ही समस्त प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति होती है परंतु आत्मा नित्य सर्वत्र समरूप में स्थित है कूटस्थ अर्थात पर्वत के शिखर के समान अचल तथा दोषों से रहित है अर्थात माया शक्ति से समस्त जगत को बनाकर नाना प्रकार के भेद जनित व्यवहारों का नियामक हो रहा है स्वभावतः यह बात आत्म तत्व में नहीं है इसलिए मुनिगण परमार्थ दशा में अद्वैत ही कहते हैं क्योंकि द्वैत की स्थिति काल्पनिक है नाम रूपात्मक जो भेद प्रतीत हो रहा है इसकी उत्पत्ति अव्यक्त से हुई है और अव्यक्त ही माया है वह माया आत्मा के आधीन है श्रुति भी इसे बतलाती है श्रुति इस प्रकार है मूल प्रकृति प्रधान या अव्यक्त माया ही समस्त जगत का कारण है और महेश्वर आत्मा ही माया का स्वामी है परंतु माया के गुणों से उसके अर्थात आत्मा के स्वरूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता जैसे आकाश धूम के संपर्क से मलिन नहीं होता उसी प्रकार अंतकरणों के भावों से आत्मा निर्लेप है जैसे स्फटिक मणि उपाधि के संबंध से रहित होकर शुद्ध केवल अपनी प्रभा से भाषित होता है उसी प्रकार अनेक उपाधियों से रहित होकर आत्मा भी अपने स्वरूप से प्रकाशित होता है जैसे स्फटिक मणि के समीप लाल पुष्प के संिधान से स्फटिक सफेद होता हुआ भी लाल रंग वाला मालूम होता है परंतु वास्तव में लाल रंग का स्फटिक से कोई संबंध नहीं है उसी प्रकार आत्म तत्व में भी सुख दुख का संबंध जान लेना चाहिए इस विषय पर कोई कोई केवल तार्किक ऐसा प्रश्न किया करते हैं कि आत्मा सर्वज्ञ है उसको बुद्धि या अंतकरण के संबंध से अल्पज्ञत्व आ जाता है इसलिए जीवत्व को आत्मा से सर्वथा पृथक मानना चाहिए परंतु यह सिद्धांत अश्रोत है तथा निर्युक्तिक भी है क्योंकि अन्य के धर्म से कोई अन्य धर्मी नहीं हो सकता इसमें कोई दृष्टांत नहीं है जैसे आकाश में अग्नि जलती है उससे दाह और प्रकाश दोनों वस्तुओं का संबंध है परंतु आकाश में जलने से दाह और प्रकाश आकाश के धर्म नहीं हो सकते उसी प्रकार आत्मा का बुद्धि से संबंध है परंतु वास्तविक न होने से उससे आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता न ये दोष ही दोष रूप में माने जा सकते हैं इसलिए विद्वान लोग इस जगत को परमार्थ में ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं क्योंकि आत्मा से जगत का कारण रूप से अभेद है यही सर्वमूर्धन्य मत है वैदिक ज्ञान विहीन अन्य लोग जो नाना प्रकार के कुमतों में विश्वास रखने वाले हैं वे इस जगत को ब्रह्म से पृथक अर्थ स्वरूप से बतलाते हैं जो ज्ञानी लोग हैं जिनकी बुद्धि पक्षपात से रहित है वे लोग परमात्मा को कूटस्थ निर्गुण व्यापक स्वभाव से चैतन्य स्वरूप वाला तथा अर्थ रूप से देखते हैं जैसे स्फटिक मणि रक्त आदि रंगों के सहचारी से सबको रक्त मालूम होता है उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा भी जगत स्वरूप वाला प्रतीत होता है वास्तव में आत्मा शुद्ध ही है इसीलिए आत्मा अक्षर शुद्ध नित्य सर्वव्यापी और विकार रहित है पूर्वोक्त लक्षण लक्षित आत्मा की मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि गुरु मुख से उसका श्रवण करे श्रवण करने के पश्चात तर्क की सहायता से मनन करे तदंतर निधि रूप से उसकी उपासना करे इसी भाव को श्रुति भी कहती है श्रुति इस प्रकार है आत्मा तत्व का साक्षात श्रवण मनन निधि करना चाहिए इस प्रकार अभ्यास की पुष्टि हो जाने पर जब अंतकरण में सर्वत्र सदैव चैतन्य का प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगता है तथा श्रद्धालु योगी पुरुष जब स्वयं समस्त ज्ञान वाला हो जाता है जब समस्त प्राणियों में ब्रह्म को देखता है तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है जब योगी समाधिस्थ होकर परब्रह्म में एकत्व को प्राप्त कर समस्त भूतों को नहीं देखता तब वह केवल भाव को प्राप्त हो जाता है जब योगी के हृदय में संचित कामनाओं का त्याग हो जाता है तब वह अमृत भाव को प्राप्त होता हुआ विद्वान आनंद को प्राप्त होता है जब नानत्वमय भूतों की स्थिति को एक आत्मा से अभिन्न रूप में देखता है तथा उसी से समस्त जगत के विस्तार को जानता है तब योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है जब परमार्थत आत्मा को केवल रूप में साक्षात करता है तब समस्त जगत माया मात्र प्रतीत होने लगता है जब जन्म जरा व्याधि आदि दुखों की एक औषध केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जीव स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है इन श्लोकों में कहे हुए भावों को उपनिषदों में भी इसी प्रकार स्वीकार किया गया है आत्मज्ञान होने पर हृदय की समस्त ग्रंथिया टूट जाती हैं और समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त कर्मों की ग्रंथिया सर्वदा के लिए निर्मूल हो जाती हैं इत्यादि जैसे नदी नद इधर उधर नाना प्रकार की कुटिल गति से बहते हुए भी अंत में समुद्र में जाकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार आत्मा अक्षर निष्कल ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाते हैं इस विषय में श्रुति प्रमाण भी है श्रुति इस प्रकार है जैसे नदियां नाम रूपों को छोड़कर समुद्र में जाकर एकत्व भाव को प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार नाम रूपात्मक भेद से निवृत्त होकर विद्वान परात्पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है इसलिए परमार्थ में केवल विज्ञान ही है न वहां पर यह प्रत्यक्ष दृश्यमान प्रपंच है न इसकी स्थिति ही है लोक में अज्ञान से आवृत्त होने से विज्ञान को सब लोग नहीं जानते हैं इसलिए मोह को प्राप्त होते हैं विज्ञान वस्तु निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प और विकार शून्य है इससे भिन्न सब अज्ञान है इतना कहने के बाद श्री कैलाश नाथ ने समस्त मुनियों को संबोधित करते हुए कहा हे मुनियों, ये जो ज्ञान आप सबको मैंने सुनाया है इसे सांख्य कहते हैं और यह समस्त विज्ञानों में उत्तम है यही समस्त वेदांत का सार है इस विज्ञान में एक चित्तता प्राप्त करने को योग कहते हैं योगाभ्यास से ज्ञान पुष्टता को प्राप्त होता है तथा सद के प्राप्त होने पर मनुष्य योग में प्रवृत्ति करता है योग तथा ज्ञान के सम्मिलित होने पर मनुष्य को कहीं कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं है जो स्थल योगियों को प्राप्त होता है वही स्थान सांख्यवादी ज्ञानियों को अर्थात ब्रह्मवादियों को भी मिलता है दोनों की समान रूप में एकता है जो योग एवं सांख्य को विभिन्न रूप से देखता है वही तत्ववेत्ता है हे ब्राह्मणों निष्काम कर्म योगियों से भिन्न जो सिद्धियों के इच्छुक योगी हैं जिनका चित्त नाना प्रकार के ऐश्वर्यों में आसक्त है वे सब कुंडित बुद्धि वाले होकर जन्म मरण रूप संसार में डूबते हैं और इससे भिन्न सर्वसम्मत दिव्य निर्मल महान ऐश्वर्य जो श्रुतियों में प्रतिपादित है उसको ब्रह्म ज्ञान एवं निष्काम कर्म योग तथा समाधि योग से देह के अंत में मनुष्य प्राप्त करता है अहम प्रत्यय का आश्रय यह आत्मा अव्यक्त माया वाला सर्व जनों का आत्मा तथा परमेश्वर रूप से समस्त वेदों में कहा गया है वह सर्वतोमुख है समस्त पदार्थ उसी के रूप है सर्वरस सर्वगंध अजर अमर चारों तरफ उसी के हस्त पाद आदि हैं। अंतर्यामी सनातन तथा बिना हाथ पांव का होता हुआ भी वह तीव्र गति वाला है और सबके हृदय प्रदेश में सत्ता मात्र से स्फुरित हो रहा है बिना नेत्र का समस्त वस्तुओं को देखता है तथा बिना कान के ही सब बातों का सुनने वाला है यही बात उपनिषदों में कही है आत्मा बिना हाथ पांव के ही समस्त वस्तुओं का ग्रहण करने वाला है बिना नेत्र कारण के ही सब वस्तुओं का दृष्टा तथा सुनने वाला है वह समस्त वस्तुओं का वेदता है उसका वेदता उससे अन्य कोई नहीं है उसी को सब ऋषि लोग श्रेष्ठ पुरुष महान आत्मा कहते हैं इस सूत्र के अनुसार श्री शंकर जी ऋषियों को उक्त उपदेश किए हैं हे मुनियों, मैं समस्त वस्तुओं का ज्ञाता हूं और मेरा ज्ञाता कोई नहीं है अर्थात हमारे आदि अंत को कोई नहीं जानता है तत्व दृष्टागण मुझे एक महान और पुरुष रूप से प्रतिपादन करते हैं सूक्ष्म दृष्टा ऋषिगण भी सबका कारण मुझे ही बतलाते हैं जिस निर्गुण अमल रूप आत्मा का ऐश्वर्य अनुत्तम है अर्थात उसके बराबर और कोई भी वस्तु नहीं है हे ब्रह्म वेत्ता मुनिगण जिस आत्मा के जानने में हमारी माया से मोहित देवतागण भी समर्थ नहीं हैं। उसे मैं आप सब महानुभावों से कहता हूं समाहित चित्त से उसे श्रवण करें स्वभाव से मेरा स्वरूप माया से परे है अतएव साधारण को हमारा स्वरूप दुर्गम्य है तथापि इस जगत का मैं प्रेरक हूं इसे सब विद्वान लोग जानते हैं हमारा गोही स्वरूप जो सर्वत्र व्यापक है उसमें तत्वदर्शी योगी प्रविष्ट होकर हमारे सायुज्य को प्राप्त होते हैं जो हमारी विश्व मोहिनी माया का अतिक्रमण कर जाते हैं वही शुद्ध निर्वाण के प्राप्त करने के भागी हैं। ऐसे पुरुषों की करोड़ों कल्पों में भी पुनः संसार में आवृत्ति नहीं होती क्योंकि इस विषय में हमारा प्रसाद उन लोगों पर रहता है यह वेद का अनुशासन है यह परम गुह योग से युक्त सांख्य ज्ञान का निरूपण मैंने आप लोगों को सुनाया है इसे योग्य पुत्र शिष्य तथा योगी पुरुषों को ही आप सब प्रदान करना क्योंकि यह अत्यंत रहस्यमय है श्री ईश्वर गीता तृतीय अध्याय अव्यक्त से सबसे प्रथम काल की अभिव्यक्ति हुई तत्पश्चात प्रधान अर्थात माया तथा पुरुषों का आविर्भाव हुआ फिर तमाम वस्तुएं प्रकट हो गई ब्रह्म से ही सब चीजें उत्पन्न होने से इस जगत को भी ब्रह्ममय ही समझना उचित है इसलिए जितने हस्त, पाद आदि नेत्र कर्ण मस्तक आदि वस्तुएं जगत में दिख रही हैं, इन सबको ब्रह्म आवर्त करके प्रकाशित कर रहा है यही भाव श्रुतियों में भी विशुद्ध रूप से वर्णित है समस्त इंद्रियों तथा गुणों का प्रकाशक आत्मा है तथा समस्त इंद्रियों से रहित भी है सबका अधिष्ठान सदा आनंद स्वरूप अव्यक्त तथा द्वैत से रहित है उसकी कोई भी उपमा नहीं है तथा लौकिक प्रमाणों से उसको नहीं जाना जा सकता श्रुति भी ऐसा ही कहती है श्रुति इस प्रकार है इस नाम रूपात्मक जगत के उत्पन्न होने के पहले केवल एक द्वैत वर्जित आत्म तत्व ही सत रूप में था इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रोत सिद्धांत अद्वैत ही है कोई कोई द्वैतवाद को भी वैदिक सिद्धांत बताते हैं परंतु वह निर्मूल है न तश्य प्रतिमास्ती यश नाम महदु यश अर्थात उस महान यश वाले आत्मा की कोई प्रतिमा नहीं है प्रतिमा का अर्थ यहां उपमा का है इसलिए श्लोक में सर्वोपमान रहितम पद दिया गया है कोई कोई मूर्ति पूजन के निषेध में इस मंत्र को लगाते हैं परंतु वह अर्थ संप्रदाय विरुद्ध एवं अप्रासंगिक है परमात्मा का प्रधान स्वरूप निर्विकल्प अन्य पदार्थों के आभासों से रहित परम अमृत स्वरूप तथा सब में व्यापक रूप से रहने वाला है सबसे अभिन्न रहता हुआ भी उसे विद्वान भिन्न स्थिति वाला सनातन अचल अव्ययी ज्योति स्वरूपात्मक बताते हैं वही आत्मा समस्त भूतों के अंतर बाहर सर्वत्र स्थित है वही अहम पद का वाच्य है शांत ज्ञान स्वरूप वाला उसे परमेश्वर भी कहा जाता है श्री कैलाशनाथ मुनियों को संबोधित करके कहते हैं कि जितने स्थावर जंगम स्वरूपात्मक जगत के पदार्थ हैं उन्हें मैंने व्याप्त कर रखा है जितने भूत हैं सब मेरे ही अंदर विद्यमान हैं इसे जो इस प्रकार जानते हैं उन्हें ही वेदवेत्ता कहना चाहिए इससे विपरीत ज्ञान को जो कथन करते हैं वे अज्ञानी हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों तत्वों के कारण भाव से जगत की उत्पत्ति होती है इन दोनों पदार्थों के अनादि संयोग से काल नामक पदार्थ की उत्पत्ति होती है ये तीनों पदार्थ आदि अंत रहित ब्रह्म में स्थित रहते हैं ये ब्रह्म स्वरूप वाले ही हैं। कार्य कार्यावस्था में इनकी भिन्न आकार से जो प्रतीति हो रही है इसे भी विद्वान लोग हमारा ही स्वरूप समझते हैं महतत्व से लेकर स्थूल जगत पर्यंत जो उत्पन्न करती है उसे प्रकृति कहते हैं जो समस्त प्राणियों को मोहित करने वाली है प्रकृति में स्थिति होकर पुरुष प्रकृति के सतत्व रज तम आदि गुणों के कार्यों का उपभोग करता है जब अहंकार से विमुक्त हो जाता है तब केवल शुद्ध स्वरूप वाला हो जाता है उसे ही सांख्य शास्त्र में प्रकृति के 24 प्रकारों से भिन्न पच्चीसवा तत्व माना गया है पृथ्वी के सबसे प्रथम विकार को महत्तत्व कहते हैं विज्ञात्व शक्ति वाली बुद्धि या महत्तत्व से अहंकार पैदा होता है वही महान आत्मा अहंकार कहा जाता है वही जीव अंतरात्मा कहा जाता है ऐसा निश्चय तत्व पुरुषों ने ठहराया है इसी प्रकार से नाना प्रकार की यौनियों में सुख दुख का अनुभव करने वाला है उस विज्ञान आत्मा का संसार के सुख दुखों के अनुभव में मन उपकारक है उसके साथ तनमयता प्राप्त करके पुरुष को संसार अवस्था प्राप्त होती है इसे ही अविवेक कहते हैं प्रकृति में काल के साथ संगत्व प्राप्त होने पर इन सब बातों की उत्पत्ति होती है काल ही समस्त भूतों का उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला है समस्त प्राणी काल के ही वशीभूत हैं काल किसी के भी वश में नहीं है इन सब नाम रूपात्मक वस्तुओं की कुछ अपेक्षा न रखते हुए काल स्वयं समस्त वस्तुओं का नियामक है उसे ही सनातन समस्त ऐश्वर्य युक्त, सर्वज्ञ पुरुषोत्तम तथा प्राण कहते हैं विद्वान लोग समस्त इंद्रियों से परे मन को बतलाते हैं मन से परे अहंकार और अहंकार से परे महत्त्व, महत्त्व से परे अव्यक्त अव्यक्त से परे पुरुष है पुरुष से परे प्राण अर्थात सूत्र आत्मा है उसी के अधीन यह जगत संचालित हो रहा है प्राण के भी परे व्योम है और व्योम के परे सर्व से अग्रणी अपर भाग में विद्यमान ईश्वर है सो मैं हूं उसे ब्रह्म विकार से शून्य शांत मायातीत रूप से वेद में प्रतिपादित किया गया है उस अवस्था में यह जगत भी मायातीत स्वरूपात्मक ही है इससे परे नित्य और कोई पदार्थ नहीं है स्थावर जंगम जितने पदार्थ हैं, केवल एक व्योम स्वरूप महेश्वर और अव्यक्त स्वरूप वाले हमको छोड़कर अर्थात आत्मा सत्य है उससे भिन्न समस्त जगत मिथ्या है मैं भी अपनी माया शक्ति के द्वारा काल के संगत होकर जगत को उत्पन्न करके इसकी स्थिति कर रहा हूं तथा अंत में सबको लय भी कर लेता हूं हमारी ही सन्निधि से काल समस्त जगत को उत्पन्न करता है वही अनंत आत्मा स्वरूप वाला सबको तथा तथ्य रूप में नियुक्त भी करता है यही वेद का इस विषय में अनुशासन है श्री ईश्वर गीता चतुर्थ अध्याय ईश्वर उच हे ब्रह्म वेत्ता मुनिगण देवादि देव परमात्मा की महिमा का मैं वर्णन करता हूं जिससे समस्त जगत प्रवृत्ति कर रहा है उसे सावधान चित्त से आप सब श्रवण करें मैं नाना प्रकार की तपस्याओं से तथा विविध प्रकार के दान एवं यज्ञों से पुरुषों को ज्ञात नहीं होता हूं प्रत्युत उत्कृष्ट भक्ति ही हमारे स्वरूप के परिज्ञान में हेतु है हे मैं ही समस्त प्राणियों के अंतकरण में सर्वतो भाव से स्थित हूं जिस परमात्मा के ही अंतर्गत यह समस्त दृश्यमान जगत नाना प्रकार से चेष्टा युक्त दिख रहा है और जो सबका अंत में विनाशक भी है वही मैं हूं धाता विधाता काल विश्वमुख और अग्नि आदि हमारी ही संज्ञा हैं। हे ऋषियों देवता, मुनि ब्रह्मा इंद्र मनु आदि विस्तृत पराक्रम वाले भी हमारे स्वरूप को यथार्थ रूप में नहीं देख सकते हैं वेद सदैव हमको एक तथा परमेश्वर रूप वाला प्रतिपादन करते हैं एकम सद विपरा बहुदा वदंती अर्थात वेग पराग ब्राह्मण नाना प्रकार के वैदिक यज्ञों से हमारी पूजा करते हैं जितने जन समुदाय हैं वे सब हमें ही नमस्कार करते हैं तीनों लोक के पितामह ब्रह्मा जी तथा योगेश्वर गण भूतादि ईश्वर स्वरूप वाले परमात्मा देव का ध्यान करते हैं अर्थात मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं ब्राह्मी स्थिति रूप से श्री शंकर जी कहते हैं हे मुनियों, मैं ही यज्ञ में हवन की हुई समस्त आहूति द्रव्यों का भोक्ता हूं तथा जिन जिन कामनाओं के वशीभूत हो जो कर्म में निरत होते हैं उनके फलों का मैं दाता हूं समस्त देवताओं के स्वरूप में मैं ही नाना प्रकार के शरीरों का धारण करके स्थित हूं मैं सबका आत्मा हूं सब में छिपे हुए रूप में रहता हूं वेदवादी धार्मिक विद्वान ही मुझे देख सकते हैं जो मेरी उपासना करते हैं मैं उनके सर्वदा समीप में रहता हूं जो धार्मिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमारी उपासना करते हैं मैं उनको आनंदमय परम पद प्रदान करता हूँ इन पूर्वोक्त तीनों वर्णों से भिन्न जो नीच शूद्र वर्ण के हैं वे भी भक्ति युक्त होकर स्वधर्म पालन में तत्पर होते हुए समय आने पर मुक्ति के भागी हो जाते हैं हमारे भक्त कभी भी विनाश भाव को नहीं प्राप्त होते क्योंकि वे वीत कलमश अर्थात पाप रहित हैं मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते जो कोई मूढ़ मेरे भक्तों की निंदा करते हैं वे साक्षात देवाधिदेव परब्रह्म की निंदा करते हैं जो कोई उनकी पूजा करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं ऐसा निश्चय समझो आत्मज्ञ पुरुष की पूजा का महत्व उपनिषद भी कहती है ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्मवेत्ता ईश्वर परायण पुरुषों की सेवा किया करे तथा पाखंडी धूर्तों की सेवा से परांगमुख रहे जो कोई भक्त पुरुष हमारे लिए श्रद्धा से पत्र पुष्प फल और जल को ही प्रदान करता है वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है सबसे पहले मैं ही ब्रह्मा को उत्पन्न करता हूं तथा उन्हें समस्त आत्मनिश्रृत वेदों का परिज्ञान कराता हूं मैं ही समस्त योगियों का गुरु हूँ तथा समस्त धर्म में तत्पर रहने वाले धार्मिक पुरुषों का रक्षक और वैदिक धर्म के शत्रुओं का नाश करने वाला हूँ आत्मा ही सर्ग के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करके उनको समस्त वेदों का परिज्ञान कराता है पूर्व में उत्पन्न हुए ब्रह्मा तथा अन्य समस्त ऋषियों को वेद का ज्ञान प्रदान करने से तथा उनके द्वारा वैदिक संप्रदाय प्रवर्त करने से परमात्मा गुरु है मैं ही जन्म मरण रूप संसार से योगियों को छुड़ाता हूं संसार का कारण मैं हूं और संसार रहित भी मैं हूं मैं ही संहार करता हूं मैं ही उत्पन्न करने वाला और रक्षा करने वाला हूं लोक को मोहित करने वाली त्रिगुणात्मक स्वरूप वाली प्रकृति या माया मेरी शक्ति है तथा पराशक्ति जिसे विद्या कहते हैं मेरे ही अधीन है उससे मैं योगियों के हृदय में स्थित होकर नाना प्रकार के जन्म मरण रूप दुख को प्रदान करने वाली माया का नाश कर देता हूं मैं ही समस्त शक्तियों का आधार तथा प्रवर्तक और निवृत्तक हूं अमृत पद मोक्ष का निधान अर्थात मूल स्थान हूं उन संपूर्ण शक्तियों में से एक शक्ति हमारा आश्रय लेकर तन्मय होकर ब्रह्म के स्वरूप में सर्व जगत के अंत में स्थिति हो नाना प्रकार की सृष्टि बनाती है इससे दूसरी शक्ति विष्णु स्वरूप वाली है जो इस जगत का पालन करती है जिसे नारायण अनंत जगन्नाथ और जगन्मय भी कहते हैं हमारे इस जगत के पालनकारी में यह शक्ति पूर्ण रूप से समर्थ है इन दोनों शक्तियों से भिन्न तीसरी एक महान शक्ति जो अंत समय में समस्त जगत को नाश कर देती है जिसे रुद्र रूप वाली काल कहते हैं यह शक्ति तामसी है और पूर्वोक्त दोनों शक्तियां क्रमशः रजोगुणी एवं सतत्व हैं। यह तीनों शक्तियां जगत के उत्पत्ति स्थिति और संहार में अपना अपना कार्य संचालन करती रहती हैं। इनसे परे तत्व आत्मक ब्रम्ह है जिसे शिव कहते हैं उसी के ये अधीन रहती हैं। कोई ध्यान योग कोई ज्ञान योग कोई भक्ति योग और कोई अभ्यास योग से मेरे स्वरूप को देखते हैं इन सब भक्तों में जो ज्ञान योग द्वारा मेरा आराधन करते हैं वे मुझको अधिक प्रिय हैं क्योंकि ज्ञानी की मेरे स्वरूप से अन्यथा वृत्ति ही नहीं होती इनसे भिन्न जो विष्णु शक्ति के आराधक हैं वे भी मेरी ही आराधना करने वाले हैं क्योंकि विष्णु की आराधना से अंतकरण को शुद्ध करते हुए वे मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं और पुनः संसार में जन्म मरण रूप भय को नहीं प्राप्त होते जितना प्रकृति पुरुषात्मक जगत है उसे मैंने व्याप्त कर रखा है मेरे ही अंदर चित्त स्थित है मैं ही समस्त जगत को प्रेरित करता रहता हूं परम योग अर्थात एकत्व भाव का आश्रयण करने पर मैं किसी भी कार्य का प्रेरक नहीं हूं हे ब्राह्मणों जब यह कार्य रूप में विद्यमान जगत है तब मैं इसका प्रेरक हूं जो यह जानता है वह अमृत भाव को प्राप्त करता है स्वभाव से ही वर्तमान इस समस्त जगत को मैं देखता हूं स्वयं महायोगेश्वर भगवान काल इस जगत को बनाते हैं इसका भाव पूर्व में कहे गए काल तत्व के साथ संबंध रखता है मुझे ही विद्वान लोग शास्त्र विषयों में योगी तथा मायापति के नाम से प्रतिपादन करते हैं वह परब्रह्म अहम पद का लक्ष्य स्वयं समस्त ऐश्वर्य वाला योगियों का ईश्वर महान देव तथा महाप्रभु है सब प्राणियों में श्रेष्ठ होने से तथा उच्च पद में स्थिति से भगवान को ब्रह्मा कहा जाता है क्योंकि वह महाब्रह्ममय एवं निर्मल स्वरूप वाला है श्री शंकर जी मुनियों से कहते हैं कि जो कोई महायोगेश्वरों का भी ईश्वर मुझे जानता है वह निश्चल योग से युक्त हो जाता है इस विषय में किंचित मात्र संशय नहीं है मैं समस्त वस्तुओं में प्रेरक रूप से हूं तथा मैं ही परमानंद रूप का आश्रय करके नृत्य करता हूं इस प्रकार जो योगी मेरे दिव्य स्वरूप को जानता है वही योग विद्या का जानने वाला है इस प्रकार अत्यंत गुहितम ज्ञान जो समस्त वेदों में एक प्रकार से ही निश्चित है मैंने आप सबको सुनाया इसे प्रसन्न चित्त वाले धार्मिक तथा अग्निकारी करने वाले अधिकारी को ही आप सब प्रदान करना अन्य को नहीं क्योंकि ऐसा करने पर विद्या निष्फल नहीं होती श्री ईश्वर गीता पंचम अध्याय श्री व्यास व्यासुवाच इतना उपदेश ऋषियों को सुनाकर योगियों के परमेश्वर श्री भगवान परम ऐश्वर्य भाव को प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे तेज के पुंज विष्णु के साथ निर्मल गगन में नृत्य करते हुए महादेव को उन ऋषियों ने देखा संयत मन वाले योग तत्व के ज्ञाता योगी लोग जिस परम तत्व को सम्यक प्रकार से जानते हैं उन्हीं समस्त भूतों के स्वामी को आकाश में सब ऋषियों ने देखा जिस ईश्वर की माया का विलास यह समस्त जगत है जो सबके अंत भाग में स्थित होकर प्रेरणा करता रहता है उसी विश्व के स्वामी को सब ब्राह्मणों ने नृत्य करते हुए देखा जिस परमात्मा के चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्ञान से उत्पन्न होने वाले समस्त भयों से रहित हो जाता है उसी भूतेश जगदीश्वर को नृत्य करते हुए सबने देखा। कोई कोई संयमी पुरुष निद्रा श्वास को जीतकर शांत भक्ति से समचित होते हुए स्वयं ज्योतिर्मय जिस परमात्मा को देखते हैं वही योगी स्वरूप वाला तत्व आकाश में प्रदर्शित हुआ जो शीघ्र ही अज्ञान से होने वाले समस्त भयों को निवृत्त कर देते हैं उन्हीं प्रसन्न भक्त वत्सल तथा समस्त बंधनों से छुड़ाने वाले देव को आकाश में देखा उनका स्वरूप सहस्त्रों शिर वाला हजारों चरण की आकृतियों से युक्त तथा हजारों बाहुओं से सुशोभित जटा युक्त था और उनके मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा था व्याघ्र का चर्म धारण किए हुए एक हाथ में बड़ा त्रिशूल दूसरे में डंड लिए हुए, सूर्य, चंद्र अग्नि स्थानीय नेत्र वाले अपने तेज से समस्त ब्रह्मांड को आवृत करके अधिष्ठित कराल दृष्टा वाले दुर्धर्ष करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले मुख से अग्नि की ज्वाला निकलते हुए तथा समस्त विश्व को भस्म करते हुए विश्व को रचने वाले जगदीश्वर को नृत्य करते हुए ऋषियों ने देखा सब देवों में श्रेष्ठ महायोगी देवताओं के भी देवता जीवों के स्वामी आनंद स्वरूप निर्विकार ज्योति स्वरूप धनुष को धारण किए हुए विशाल नेत्र वाले जन्म मरण वाले रोगियों के भेषज स्वरूप कालात्मक तथा काल के भी काल देवदेव देव महेश्वर ईशान उमापति विशाल ऐश्वर्य वाले योगानंदमय ज्ञान के आधार ज्ञान योग से वेद्य सनातन नित्य ऐश्वर्य वाले विभु समस्त धर्मों के आधार तथा दुख से जानने के इंद्र, विष्णु आदि से नमस्कृत महर्षियों से वंदनीय योग माया से युक्त एवं योगियों के हृदय में सर्वदा ज्योति स्वरूप से विराजमान तथा जगत के कारण भगवान श्री शंकर को और अनामय अर्थात व्याधि रहित क्षण मात्र में ही ईश्वर के साथ एक के भाव को नारायण के स्वरूप को स्वयं ब्रह्मवादियों ने देखा इस प्रकार नारायण आत्मक ईश्वरीय रूप वाले श्री रुद्रदेव को देखकर ब्रह्मवादी मुनियों ने अपने को कृतार्थ माना सनत कुमार सनक भृगु सनातन सनंदन रेभ्य अंगीरा वामदेव शुक्र महर्षि अत्री कपिल मरीच आदि ऋषियों ने जगत के स्वामी श्री शंकर जी को एवं उनके वाम भाग में विराजित नारायण को देखकर तथा हृदय में ध्यान करके दोनों हाथों को जोड़कर शिविर प्रणीति पूर्वक नमस्कार किया ओमकार को उच्चारण करते हुए अंत शरीर में बुद्धि रूपी गुहा में छिपे हुए तत्वरूप परमात्मा को साक्षात करके आनंदपूर्ण मन वाले उन सब ऋषियों ने वेदमय वचनों से स्तुति करना प्रारंभ किया मुनियों ने श्री शंकर जी को संबोधित करके कहा हे भगवान आप एक ईश पुराण पुरुष प्राणों के ईश्वर रुद्र अनंत योग आदि नामों से वेद शास्त्रों में विख्यात हैं तथा सबके हृदय में आप सन्निविष्ट एवं ब्रह्ममय पवित्र ज्ञान वाले हैं आपको हम सब नमस्कार करते हैं इंद्रियों को दमन करने वाले शांत मुनिगण आपके तप्त स्वर्ण के समान विमल स्वरूप तथा वेद के कारणात्मक रूप को देखते हैं आप सब वस्तुओं में क्रिया प्रदान करने वाले हैं कवि स्वरूप वाले हैं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि से भी परे स्वरूपात्मक रूप का अपने शरीर में ध्यान करने वाले हैं आपसे ही जगत की उत्पत्ति होती है आप ही समस्त वस्तुओं के अनुभावक तथा परमाणु स्वरूप वाले हैं आप ही को संत लोग छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा मानते हैं एवं समस्त विश्व को आप ही का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं जगत के अंतरात्मा हिरणगर्भ जिन्हें पुराण भी कहते हैं आपसे ही उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न होकर आपकी आज्ञा के अनुसार समस्त वस्तुओं की रचना में प्रवर्त होते हैं आपसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में आपके ही अंदर सन्निविष्ट हो जाते हैं स्वयं हृदय स्थान में स्थित नृत्य करते हुए आपको हम सब जगत का कारण समझते हैं यह प्रत्यक्षवर्ती ब्रह्मचक्र आपकी ही सत्ता से चल रहा है आप ही इस मायाकारी जगत के स्वामी तथा माया के पति हैं दिव्य नृत्य करने वाले योगात्मा आपको हम नमस्कार करते हैं एवं आपकी शरणागत हैं। हे भगवान ब्रह्मानंद का अनुभव बार बार करके तथा अनेक रूप से सर्वत्र व्यापक परम आकाश में नृत्य करने वाले आपकी अपूर्व महिमा का स्मरण करते हुए हम सब आपके स्वरूप को देखते हैं मुक्ति बीज ओंकार आपका वाचक है तस्य वाचकः प्रणवः। आप अक्षर अर्थात अविनाशी हैं एवं प्रकृति के अंदर छिपे हुए हैं संत लोग यह सत्य ही कहते हैं कि आपका प्रभाव स्वयं प्रभ है अर्थात पूर्ण स्वतंत्र केवल आप ही हैं। समस्त वेद आपकी ही स्तुति करते हैं एवं क्षीर्ण दोष वाले ऋषिगण भी शांत मन वाले होते हुए आपको ही नमस्कार करते हैं ब्रह्मनिष्ठ यतिगण भी सत्य संघ सबसे श्रेष्ठ आपके स्वरूप में ही प्रवेश करते हैं इस विषय में श्रुति प्रमाण भी है परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राज्यते यद यतयो विशंती अंत समय भूमि आदि का नाश हो जाता है तथा यह समस्त विश्व ब्रह्मा विष्णु परमेष्ठी आदि देवतागण भी अंत समय में स्व आत्म आनंद का अनुभव करके अचल भाव को प्राप्त हो स्वयं ज्योति स्वरूप में लीन होकर नित्य हो जाते हैं आप एक होते हुए भी इस विश्व को उत्पन्न करते हो तथा विश्व रूप से सबका पालन करते हो और अंत में आप में ही यह समस्त विश्व लय को भी प्राप्त हो जाता है इस प्रकार विद्वान लोग जानते हैं ऐसे स्वरूप वाले हम लोग आपके शरण में प्राप्त हुए हैं अनंत शाखा वाला वेद भी आपको एक रूप से बोधन करता है जो ब्राह्मण गण वंदनीय आपके शरण में आते हैं वे इस संसार सागर के कारणभूत माया को तर जाते हैं विद्वान लोग आपको एक कवि रुद्र ब्रह्मा हरि अग्नि ईश रुद्र नित्य अनित्य चेकितान धाता आदित्य आदि नामों से अनेक रूप वाला बतलाते हैं अक्षर रूप से आप ही वेदितव्य कहे गए हैं आप ही इस विश्व के परम निधान हैं, आप विकार शून्य हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं आप स्वयं सनातन एवं पुरुषोत्तम भी हैं हे भगवान आप ही ब्रह्म विष्णु और रुद्र रूप वाले हैं आप विश्व के स्वामी हो तथा सबके मूल कारण सर्वेश्वर एवं परमेश्वर भी हो आपको ही सारे वेद पुराण पुरुष आदित्य वर्ण वाला तथा तम से परे चिन्मात्र अव्यक्त अनंत रूप वाला खम ब्रह्म प्रकृति और निर्गुण स्वरूप वाला कहते हैं हे महेश जिसके मध्य में यह नाम रूपात्मक जगत प्रकाशित हो रहा है जो निर्विकार निर्मल एक रूप वाला आपका कोई अचिंत स्वरूप है उसमें ही समस्त तत्वों की स्थिति है हे समस्त भूतों के स्वामी हे योगियों के ईश्वर कल्याण गुण विशिष्ट अनंत शक्ति वाले परम उत्कृष्ट स्थान वाले वृहत काय वाले तथा सबसे पुरातन स्वरूप वाले आपको हम सब शरणार्थी नमस्कार करते हैं अब हम सब पर प्रसन्न हो गए मन को नियमन कर तथा शरीर के पृष्ठ भाग को समरूप में करके आपके चरण कमल के स्मरण से समस्त संसार के अनर्थ रूपात्मक बीज नाश भाव को प्राप्त हो जाते हैं हे स्वामीन हम सब आपको प्रसन्न करते हैं हे जगत के कारण स्वरूप वाले विश्व के उत्पादक कालरूप सर्वहर रुद्र, कपरदी अग्नि शिव आदि नाम वाले आपको हम सब बार बार नमस्कार करते हैं इस प्रकार मुनियों की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शंकर अपने दिव्य रूप को छोड़कर प्रकृतिस्त हुए वे मुनि लोग भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के स्वामी श्री शंकर जी को नारायण के सहित पूर्व स्थान पर पूर्वत स्थित देखकर विस्मित वचन बोले हे भगवान आपके परम अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके हम लोग परम सुख को प्राप्त हुए हैं हे भूत भव्य के स्वामी तथा गौवृष अंकित शासन एवं सनातन रूप वाले आपके प्रसाद से आप निर्मल परम परमेश्वर के विषय में हम लोगों की नित्य भक्ति बनी रहे अब हम लोग आपके महात्म्य के जो परम स्वरूप में स्थित तथा नित्य रूप में कहा गया है सुनने की अभिलाषा करते हैं कृपा कर उसे आप हम सबों को सुनाइए। इस प्रकार मुनियों के वचनों को सुनकर योगियों को अनेक प्रकार की सिद्धि देने वाले श्री शंकर जी श्री माधव की ओर अवलोकन करते हुए गंभीर वाणी से बोले श्री ईश्वर गीता ष्टम अध्याय श्री शंकर भगवान ने कहा हे ऋषियों वेद वेत्तागण जिस प्रकार से परम स्थान में विराजित ईश्वर का महात्म्य वर्णन करते हैं उसे हम यथावत यहां से आगे वर्णन करते हैं आप सब समाहित चित्त से श्रवण कीजिए मैं ही समस्त लोगों का बनाने वाला बनाकर सबकी रक्षा करने वाला और अंत समय में सबका विनाश करने वाला हूं मैं ही सर्वात्मा सनातन अंतर्यामी तथा महेश्वर हूं यह जगत मेरे ही अंदर स्थित है यह सर्वत्र विद्यमान नहीं है अर्थात चेतन स्वरूप वाला मैं तो व्यापक हूं जगत एक देशीय व्याप्य है आप सब महानुभावों ने जो मेरे स्वरूप का दर्शन किया है वह सब मेरी माया का ही स्वरूप समझी। हे ब्राह्मणों मैं ही समस्त भावों के अंतर्भाग में स्थित होकर समस्त जगत को प्रेरित करता हूं यही मेरी क्रिया शक्ति है से ही यह नाम रूपात्मक भाव वाला समस्त विश्व चेष्टा कर रहा है मैं ही काल स्वरूप से समस्त कालात्मक जगत को प्रेरित करता हूं हे मुनि श्रेष्ठों मैं अपने एक अंश से समस्त जगत को बनाता हूं एक अंश से स्थिति और एक अंश से संहार करता हूं आदि मध्य तथा अंत के रहित माया तत्व के प्रवर्तक में सृष्टि के आदि में प्रधान अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों में सृष्टि के लिए शोभनात्मक क्रिया उत्पन्न करता हूं जिन दोनों के संयोग से महद अर्थात अहंकार आदि क्रम से यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है उन सब में हमारा ही तेज वृद्धि को प्राप्त हो रहा है जो समस्त जगत के साक्षी कालचक्र के प्रवर्तक हिरणगर्भ सूर्य हैं, वे भी मेरे अंश से प्रकट हुए हैं हे ब्राह्मणों कल्प के आदि में ज्ञान योगात्मक सनातन दिव्य स्वकीय ऐश्वर्य तथा चारों वेद मैं उन्हें प्रदान किया करता हूं वह ब्रह्मदेव मेरी सत्ता से सत्तावान होकर तथा मेरे नियोग से दिव्य ऐश्वर्य के स्वयं ज्ञाता होते हैं सर्ववेत्ता होकर चतुर्मुख मुझसे उत्पन्न होकर मेरे ही शासन से इस सृष्टि को बनाते हैं और मेरी ही प्रेरणा से उन्हें सर्व सर्वलोक का बनाने वाला कहा जाता है इससे भिन्न नारायण जिन्हें अनंत अविकारी एवं जगत का कारण कहते हैं और जो सबका पालन करते हैं वह हमारी श्रेष्ठ मूर्ति हैं। जो समस्त प्राणियों के संहार करने वाले कालात्मक प्रभु रोद्र हैं जो हमारी आज्ञा से सदैव संहार करते रहते हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, अर्थात त्रिमूर्ति स्वरूप मेरा ही है देवताओं के लिए हवनीय द्रव्य पितरों के लिए कव्य एवं समस्त पचनीय पदार्थों का पाक जो अग्नि करता है वह मेरी ही शक्ति से प्रेरित होता है भोजन किए हुए आहार को जो रात दिन परिपक्व करने में निरत रहने वाले वैश्वानर भगवान अग्नि हैं वे भी मुझ ईश्वर से नियुक्त हैं जो समस्त जल के कारण रूप देवताओं में श्रेष्ठ वरुण देव हैं, वे भी समस्त प्राणियों को मुझ ईश्वर के ही नियोग से जीवन प्रदान करने में समर्थ हैं। अर्थात वहनी वैश्वानर अग्नि तथा वरुण भी ईश्वर के ही अधीन हैं। समस्त प्राणियों के अंदर तथा बाहर जो प्रभंजन देव वायु स्थित होकर समस्त प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं वे भी मेरी आज्ञा के अधीन हैं। मनुष्यों के लिए संजीवन और देवताओं के लिए अमृत आकार जो सोमदेव हैं, वह हमारी नियुक्ति में ही विद्यमान है जो अपनी किरणों से सर्वथा समस्त विश्व को भाषित करने वाले हैं तथा जो समय पर अपनी किरणों में जल धारण करके वृष्टि करते हैं वे सूर्य देव भी मुझ स्वयंभू के शासन के अंदर ही हैं। इस भाव को श्रुति भी पुष्ट करती है श्रुति इस प्रकार है सूर्य चंद्रमा तारागण अग्नि आदि के प्रकाश से परमात्मा प्रकाशित नहीं है प्रत्युत उसी से ये सब प्रकाशित होते हैं जो समस्त जगत का शासन करने वाले समस्त देवताओं के स्वामी तथा याजकों के फलों को देने वाले इंद्रदेव हैं, वह भी हमारे शासन के अधीन है दुष्टों को दमन करने वाला तथा नियम का विधान करने वाला सूर्यपुत्र यम भी मुझ देवादिदेव के नियोग से अपने व्यापार में तत्पर रहता है समस्त धनों के अध्यक्ष तथा समस्त धनों को प्रदान करने वाले कुबेर भी मुझ ईश्वर के ही अधिकार में अपने कार्य करने में समर्थ हैं। सब राक्षसों का स्वामी तामस प्रकृति के साधनों के फलों का देने वाला निरित्री नामक देव भी मेरी ही सत्ता के अधीन है वेतालगण भूतों का स्वामी योग रूप फल का देने वाला भक्तों पर अनुग्रह करने वाला ईशान देव भी मेरी आज्ञा में रहता है अंगीरा के शिष्य रुद्र गणों में श्रेष्ठ नित्य योगियों की रक्षा करने वाले वामदेव मेरी ही आज्ञा में रहते हैं समस्त विघ्नों के स्वामी धर्मरत सर्व जगत के प्रथम पूज्य जो गणेश देव हैं, वह भी मेरे वचनों से ही नियुक्त है जो ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ देव सेना के स्वामी अत्यंत प्रभाव वाले स्वयंभू स्कंद देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा में ही हैं। मरीच आदि प्रजापति भी मुझे परमात्मा के नियोग से नाना प्रकार के लोगों की रचना में समर्थ हैं। जो समस्त प्राणियों को विपुलश्री अर्थात नाना प्रकार की शोभा को प्रदान करने वाली विष्णु की पत्नी लक्ष्मी देवी हैं, वह भी मेरे अनुग्रह को प्राप्त कर ऐसा करने में समर्थ हैं। जो विद्यार्थियों को विशद वाणी प्रदान करने वाली सरस्वती देवी हैं, जो विद्या कामना वालों से पूजित हैं वह भी ईश्वर के नियोग में ही हैं। जो स्मरण करने से समस्त साधक पुरुषों को नरक यातनाओं से मुक्त कर देती है ऐसी सावित्री देवी भी मेरी आज्ञा के अधीन है ब्रह्म विद्या को देने वाली परमा देवी भगवती पार्वती जिनका ध्यान करने से साधक समस्त पुरुषार्थों को प्राप्त करता है वह भी मेरे वचनों के ही अधीन है जो अनंत महिमा वाले भगवान अनंत शेष जी है जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं, वह भी मुझ परमात्मा के नियोग से समस्त विश्व को अपने मस्तक पर धारण करते हैं जो प्रलय करने वाला अग्नि वडवा रूप से समस्त समुद्र का पान कर रहा है वह भी मुझ ईश्वर से नियुक्त है जो चौदह लोकों में पराक्रम वाले मनु हैं तथा समस्त प्रजा का अनवरत जो पालन करते हैं वे भी मुझ ईश्वर के अधीन हैं। द्वादश आदित्य अष्ट वसु एकादश रोत्र मरुत अश्विनी कुमार तथा अन्य जितने देवता हैं सब मेरे शासन में स्थित हैं गंधर्व गरुड़ सिद्ध चारण यक्ष राक्षस पिशाच आदि जो निकृष्ट देव यौनिया हैं, वे भी ईश्वर की आज्ञा से बनी हैं। कला काष्ठा निमेश मुहूर्त दिन रात्रि ऋतु पक्ष मास आदि सब मुझ प्रजापति के शासन में स्थित हैं। युग मनवंतर परार्ध आदि जितने काल के भेद हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। चारों प्रकार के अंडज स्वेदज जरायुज उदभी आदि जितने स्थावर जंगमात्मक भूत हैं वे सब मुझ परमात्म देव के ही नियोग में विद्यमान हैं समस्त पाताल ब्रह्मांड और जितने भुवन हैं, सब मुझ स्वयं परमात्मा के ही शासन में विद्यमान हैं। पीछे अतीत काल में जितने ब्रह्मांड असंख्य संख्या में व्यतीत हो चुके हैं वे भी सब नाना प्रकार के पदार्थों के साथ मेरी आज्ञा में विद्यमान थे आगे भविष्य में भी जितने पदार्थ एवं प्राण धारियों की सृष्टि होगी वे सब मुझ परमात्मा देव की ही आज्ञा में रहेंगे अर्थात तीनों कालों में ईश्वर की सत्ता एक सी ही रहती है भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और आदि प्रकृति से ये सब मेरे शासन में विद्यमान है जो समस्त जगत को मोहने वाली तथा सब जगत को उत्पन्न करने वाली माया है वह भी मुझ ईश्वर के नियोग में है जो देहधारियों के मध्य में ध्योतनात्मक पुरुष जिसे कहा जाता है वह आत्मा भी मुझ ईश्वर के नियोग में विद्यमान है मोहरूप कीचड़ को धोने वाली वह पवित्र बुद्धि जिससे साधक तद पद अर्थात परमात्म पद का साक्षात करता है मुझे ईश्वर के अधीन ही है कहा तक कहा जाए यह सब जगत मेरी शक्ति का ही विलास है मैं ही इसका प्रेरक हूं तथा अंत में मेरे ही अंदर यह सब लय हो जाता है मैं ही भगवान ईश स्वयं ज्योति सनातन परमात्मा ब्रह्म हूं मुझसे अन्य और कोई नहीं है हे मुनियो यह परम ज्ञान मैंने आप सबको सुनाया इसे जानकर प्राणी जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है श्री ईश्वर गीता सप्तम अध्याय हे ऋषियों आप सब परमात्मा के प्रभाव को श्रवण करें जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता ब्रह्मा विष्णु आदि से परे सनातन निश्चल अविकारी नित्य आनंद स्वरूप वाला निर्विकल्प आत्मक ब्रह्म का स्वरूप है वही हमारा परम धाम है वेद वेताओं में स्वयंभू चतुर्मुख ब्रह्मा में ही हूं मायावीयों में सबसे पुरातन देव हरि में हू योगियों में अव्यय स्वरूप शंभू हूं स्त्रियों में भगवती पार्वती हूं आदित्यों में विष्णु वसुओं में पावक हूं रुद्रों में शंकर पक्षियों में गरुड़ गजेंद्रों में ऐरावत तथा शस्त्र धारण करने वालों में रामचंद्र मैं ही हूं मैं ऋषियों में वशिष्ठ देवों में इंद्र, शिल्पियों में विश्वकर्मा राक्षसों में प्रहलाद मुनियों में व्यास गणों में विनायक वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूं पर्वतों में मेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, हथियारों में वज्र तथा व्रतों में सत्य मैं ही हूं मैं सर्पों में अनंत देव सेनापतियों में कार्तिकी, आश्रमों में गृहस्थ ईश्वरों में महेश्वर कल्पों में महाकल्प युगों में सत्ययुग हूं सब यक्षों में कुबेर गणेशों में विरुक प्रजापतियों में दक्ष समस्त राक्षसों में निरित्री बलवानों में वायु तथा द्वीपों में पुष्कर मैं ही हूं मैं मृग इंद्रों में सिंह यंत्रों में धनुष वेदों में सामवेद और यजुर्वेद में शतरुद्रीय हूं जितने जप हैं, उनमें सावित्री गोपनीय तत्वों में ओंकार सूक्तों में पुरुष सूक्त सामों में ज्येष्ठ साम समस्त वेद वेदताओं में स्वयंभू मनु मैं ही हूं देशों में ब्रह्मावर्त, क्षेत्रों में अविमुक्त क्षेत्र काशी हूं समस्त विद्याओं में आत्मविद्या मैं हू ज्ञानों में परम ऐश्वरीय ज्ञान मैं हूं भूतों में आकाश मैं हूं और तत्वों में मृत्यु मैं हू पाशों में माया आकलन करने वालों में काल गतियों में मुक्ति तथा परतत्वों में परमेश्वर में हूं जो कुछ इनसे भिन्न संसार में तेज और बल से संपन्न वस्तुएं हैं वे सब मेरे तेज से समृद्धि को प्राप्त हैं इसे आप लोग निश्चित समझें। संक्षेप से मैंने अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन मात्र आप लोगों से कहा है संसार के नाना प्रकार के विषयों में रुचि रखने वाले जीवों की पशु संज्ञा है विद्वानों ने उन पशुओं का स्वामी पशुपति देव मुझे ही कहा है माया रूपी फांस में उन पशुओं को मैं ही अपनी लीला से बाधता हूं वेदवादी मुझे ही उन पशुओं को मुक्त करने वाला बतलाते हैं परमात्मा स्वरूप भूतों का स्वामी अविकारी मुझे छोड़कर माया फांस से बधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला और कोई भी नहीं चौबीस तत्व माया कर्म और गुण ये पशुपति भगवान के पास कहे जाते हैं और क्लेश ही पशुओं के बंधन हैं मन बुद्धि अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और भूमि ये ही ईश्वर की आठ प्रकृतियां हैं इनसे भिन्न विकार है कान त्वचा नेत्र जिह्वा और पांचवी नासिका तथा गुदा उपस्त हाथ पांव और वाक ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के भेद से दस इंद्रिया हैं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध ये तेईस तत्व प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्रकृत हैं। चौबीसवां तत्व अव्यक्त है त्रिगुण साम्यावस्था वाला जिसे प्रधान कहते हैं आदि अंत विनाश रहित जगत का कारण है सतत्व रजतम यह तीन गुण कहे जाते हैं इनकी न्यूनधिक भाव से रहित साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं सतत्व रजस तम साम साम्यावस्था प्रकृति ही सांख्य कौमुदी ज्ञान भी गुणों के वैषम्य से सात्व की राजस तामस भेद से तीन प्रकार का विद्वानों ने निश्चय किया है कर्म संज्ञा वाले धर्म और अधर्म ये दोनों पाश हैं परंतु ये ही कर्म मुझे अर्पण करने पर बंधन का कारण नहीं होते प्रत्युत ये मुक्ति को प्रदान करते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं। ये आत्मा को बांधते हैं अतएव ये पाश हैं। इन समस्त पाशों बंधनों का कारण माया है जिसे मूल प्रकृति भी कहते हैं वह शक्ति रूप से हमारे अंदर रहती है अनात्म देह आदि पदार्थों में जो आत्म बुद्धि है उसे ही अविद्या कहते हैं उसी से जीवों को बंध होता है और उसके नाश होने पर मोक्ष मिलता है चेतन और जड़ इनके एकत्व अभिमान को अस्मिता कहते हैं सुख को स्मरण करके उसके साधन में जो तृष्णा करना है उसे राग कहते हैं दुख देखकर घृणा उत्पन्न होना द्वेष है स्वभावतः अनेक योनिगत मरण दुख भय से भयभीत होना अभिनिवेश दुख कहलाता है ये ही योग के मत से पांच क्लेश कहे जाते हैं प्रधान मूल प्रकृति पुरुष तथा महत् आदि विकार सब परमात्मा और सनातन है वही बंध वही बंध करता एवं पाश और पशुओं का पोषण करने वाला है वही सबको जानता है उसका जानने वाला उससे भिन्न और कोई नहीं उसे ही आद्य पुराण एवं पुरुष भी कहते हैं श्री ईश्वर गीता अष्टम अध्याय। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनिगण पूर्व अध्याय में कथित ज्ञान से विलक्षण ज्ञान मैं आप सबको सुनाता हूं यह ज्ञान ऐसा है जिसे जानकर जीव घोर संसार सागर से तर जाता है मैं सबसे बड़ा शांत सनातन निर्मल अविकारी, एक भगवान केवल और परमेश्वर स्वरूप से शास्त्र में प्रतिपादित हूं मेरी माया जिसे त्रिगुणात्मक प्रकृति भी कहते हैं वही समस्त भूतों का कारण है उसे महद इसलिए कहते हैं कि सब कार्यों से महत्व गुण विशिष्ट है उस महद ब्रह्म रूप यौनि में समस्त भूतों के कारण हिरण गर्भ के जन्म का बीज मैं बोता हूं उसी से यह जगत उत्पन्न होता है इसलिए इसे भी माया का ही कार्य कहते हैं माया इसका मूल है प्रधान पुरुषात्मा महद जो समस्त भूतों के आदि में प्रकट होता है तन्मात्राए अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध मन स्थूल पांचों भूत और इंद्रियां पश्चात क्रम से उत्पन्न हैं। प्रथम करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाला हिरणमय अंड का आविर्भाव होता है उसी में महाब्रह्मा मेरी शक्ति से संयुक्त होकर प्रकट होते हैं नाना प्रकार जितने जीव देखने में आ रहे हैं ये सब तन्मय, प्रकृति प्रकृतिमय ही हैं। और मेरी माया से मोहित होने के कारण जगत के पिता मुझे नहीं जानते हैं जिस योनि में ये सब मूर्ति को धारण करते हैं उस परा योनि को माता तथा मुझे पिता कहते हैं जो कोई इस प्रकार जगत का बीज प्रभु और पिता स्वरूप वाला जानता है वह वीर पुरुष समस्त लोकों में कभी भी मोह को नहीं प्राप्त होता समस्त विद्याओं का ईश तथा समस्त भूतों का परमेश्वर ओमकार मूर्ति वाला भगवान ब्रह्मा प्रजापति मैं ही हूं समस्त भूतों में समरूप से स्थित विनाश को प्राप्त होने वालों में न नष्ट होने वाले मुझ परमेश्वर के स्वरूप को जो जानता है वही जानने वाला है सर्वत्र संभाव से मुझ परमात्मा के स्वरूप को देखने वाला किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता है इसी से वह पुरुष परम गति का भागी होता है सातों सूक्ष्म और षडंग स्वरूप से युक्त महेश्वर को विनियोग का ज्ञाता पुरुष जानकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है महेश्वर के यही छह अंग कहे जाते हैं सर्वज्ञता तृप्ति बोध, स्वच्छंदता नित्य अलुप्त शक्ति और अनंत शक्ति इन्हें षड ऐश्वर्य भी कहते हैं पांच तन्मात्राएं मन और आत्मा यही सात सतत्व सूक्ष्म कहे जाते हैं इनका हेतु प्रकृति वही प्रधान है उसी के द्वारा बंधनादि होते हैं जो शक्ति प्रकृति में लीन रहती है जिसे वेदों में कारण तथा ब्रह्मा यौनि रूप से कहा गया है उसका संचालक एक महेश्वर सत्य रूप परमेष्टि मैं ही आदि में विद्यमान रहता हूं सब में बड़ा होने से ब्रह्मा समस्त भूतों के साथ व्यापक रूप से योग रखने से योगी जीवात्माओं से उत्कृष्ट होने से परमात्मा गुण विशिष्ट होने से महियान आकाश में भी व्यापक वेद से ही जानने योग्य सबसे प्रथम होने से एकमात्र पुराण जगत का लय होने से रोद्र प्राण वियोग वियोगानुकूल व्यापार का नियामक होने से मृत्यु स्फुट न होने से अव्यक्त सबका मूल कारण सर्व स्वरूप वाला एक देव वही सब रूप से कहा जाता है इस एक परमात्मा को कोई अनेक भी कहते हैं वे पृथक पृथक नामों से उसका व्यापार करते हैं अणु से भी अणु बड़ों से भी बड़ा महियान विश्व रूपात्मक महादेव शास्त्रों में प्रतिपादित होते हैं यही भाव उपनिषद में भी आए हैं आत्मदेव छोटों से भी छोटा और बड़ों से भी बड़ा वह बुद्धि रूप गुहा में प्रकाशित हो रहा है संकल्प रहित वीत शोक मनुष्य ही धातुओं के विकार से रहित होकर उसकी महिमा को देखते हैं इस प्रकार बुद्धि रूप गुहा में विद्यमान उत्कृष्ट अनंत प्रभाव वाले पुराण विश्व रूप हिरणमय स्वरूप वाले तथा बुद्धिमानों की परम गति स्वरूप पुरुष को जो बुद्धिमान जान लेता है वह बुद्धि को अतिक्रमण कर जाता है अर्थात जन्म मरण आदि दुखों से रहित हो जाता है श्री ईश्वर गीता नवम अध्याय पूर्व अध्याय के निरूपण के पश्चात श्री शंकर जी किंचित काल पर्यंत मन अवस्था में अवस्थित रहे इतने में ऋषियों ने पूछा भगवान निष्कल अर्थात अंश रहित निर्मल नित्य क्रिया रहित परमेश्वर का स्वरूप आपने बताया इसके बाद हम लोगों को यह शंका उठती है कि आप विश्व रूप किस प्रकार हैं ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर भूत भावन भगवान भाव भावगर्भित वाणी से बोले हे ब्राह्मणों मैं विश्व नहीं हूं न विश्व ही मेरे बिना रह सकता है यह विश्व माया निमित्त है और माया मेरे आश्रित रहते हुए आत्मा में विभिन्न रूप से रहती है यह माया शक्ति आदि अंत रहित स्थूल जगत को उत्पन्न करने वाली है उसके निमित्त ही यह दृश्यमान प्रपंच अव्यक्त से आविर्भूत होता है अक्षर ज्योति स्वरूप अव्यक्त अर्थात शक्तित्व ही को कारण कहा जाता है आनंद स्वरूप अहम पद का वाच्य मैं पर ब्रह्म ही सब कुछ हूं मुझसे अन्य और कोई नहीं है इसीलिए ब्रह्म वेताओं ने मेरा स्वरूप विश्व रूप वाला निश्चित किया है एकत्व और भिन्नत्व में यह उदाहरण दिया जाता है अर्थात कारण रूप में मैं एक हूं कार्य रूप में मैं नाना रूप वाला हो गया इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण है श्रुति इस प्रकार है वायु के समान एक होता हुआ नाना प्रकार के वस्तुओं के साथ नाना रूप वाला प्रतीत हो रहा है इसी प्रकार आत्मा भी एक होता हुआ नाना रूप वाला हो रहा है हे ब्राह्मणों मैं ही परब्रह्म परमात्मा सनातन हूं परमार्थत मैं किसी का कारण नहीं हूं न आत्मा में किसी प्रकार का दोष ही है यदि स्वभावतः कोई दोष उसमें होगा तो उसकी निवृत्ति न होगी और आत्मा के शुद्धत्व आदि धर्मों का भी व्याघात होगा अनंत अव्यक्त शक्तियां निश्चल भाव वाली माया से स्थित हैं। ध्योतनात्मक दिव्य लोक में इन शक्तियों से अभिन्न स्थित नित्य अव्यक्त केवल परमात्मा प्रकाशित हो रहा है एक माया से युक्त आदि अंत रहित अव्यक्त सनातन ब्रह्म अभिन्न अर्थात अद्वैत होता हुआ भी भिन्न रूप से व्यवहित होता है जैसे पुरुष का सामर्थ्य उससे भिन्न कहा जाता है परंतु वास्तव में अभिन्न है वैसे ही ब्रह्म भी है वह ब्रह्म अनादि होता हुआ भी मध्य काल में स्थित जगत को अपनी विद्या शक्ति से व्यापारवान करता रहता है अथवा अविद्या या माया से समस्त कार्यों का संचालन करता रहता है वह ब्रह्म परम अव्यक्त एवं प्रभा मंडल से सुशोभित है और अक्षर परम ज्योति स्वरूप वाला है उसे ही विद्वान विष्णु का परम पद कहते हैं उस परम पद नामक परम स्थान में ही यह समस्त जगत ओतप्रोत हो रहा है जैसे वस्त्रों में तंतु तंतु से पृथक रूप में वस्त्र कोई वस्तु नहीं है इसी प्रकार यह जगत भी ब्रह्म रूपात्मक है उसे जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है जहां पर वाणी न जाकर मन के साथ लौट आती है ऐसे ब्रह्म के आनंद को जानता हुआ विद्वान किसी से भयभीत नहीं होता श्रुति आगे के मंत्र में साधक के लिए अहम प्रत्यय के साथ उपदेश करती है तम से परे आदित्य वर्ण वाले महान आत्मा को मैं जानता हूं ऐसे आत्मा को जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और ब्रह्मीभूत विद्वान नित्य आनंदी हो जाता है इस तत्व से परे और कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकाशात्मक दिव्य लोक स्थित एवं ज्योतियों की ज्योति है उसे ही आत्मरूप जानता हुआ विद्वान ब्रह्मभूत होता हुआ आत्म आनंद वाला हो जाता है यद्यपि मैं पूर्वोक्त लक्षण से लक्षित हूं तो भी प्रपंच का विनाशक गूढ़ स्वरूप वाला ब्रह्मानंद अमृत एवं विश्व धामात्मक हूं ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण गण प्रतिपादन करते हैं जहां पर जाकर जीव पुनः संसार में नहीं लौटता है परम आकाश तत्व एवं हिरणमय स्वरूप वाले दिव्य लोक में वह तेज स्वतः प्रकाशित हो रहा है उसी विमल आकाश की तरह व्यापक परम तेज को धीर लोग विज्ञान के द्वारा जानते हैं नाम रूपात्मक जगत से परे धीर लोग आत्मा में ही आत्मा की साक्षात अनुभूति कर उसे सर्वदा देखते रहते हैं वह भगवान स्वयं प्रभाव वाला परमेष्ठी महान ब्रह्म आनंदी ईश आदि संज्ञाओं से कहा जाता है एक ही देव सब भूतों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त भूतों का अंतरात्मा है उसे जो धीरजन देख लेते हैं उन्हीं को वास्तविक शांति मिलती है अन्य लोगों को नहीं वह परमात्मा सर्वमुख शिर ग्रीवा वाला है तथा समस्त भूतों की बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है वही भगवान सर्वव्यापी कहे जाते हैं उनसे अन्य और कोई नहीं है हे मुनिश्रेष्ठों यह ईश्वरी ज्ञान मैंने आप सबको सुनाया है इसे अत्यंत गुप्त रखिएगा क्योंकि यह योगियों को भी दुर्लभ है श्री ईश्वर गीता दशम अध्याय चिन्ह विशेष रहित एक और अव्यक्त लिंग वाला ब्रह्म स्वरूप निश्चित किया गया है वह सृष्टि के पूर्व ज्योति स्वरूप परम तत्व परम आकाश में दे दीप्यमान हो रहा था जो अव्यक्त कारण कहा जाता है वह अक्षर एवं परम पद निर्गुण सिद्धियों का विज्ञान है जिसे विद्वान लोग ही देखने में समर्थ हैं। श्रुति जिस रूप में उसे लिंग कहती है उसे वे ही मुमुक्षु ज्ञानी यथार्थ रूप में देख सकते हैं जिनके अंतकरण के समस्त संकल्प नष्ट हो गए हैं और जिनकी तदाकार वृत्ति की भावना सर्वदा एक सी बनी रहती है हे मुनिश्रेष्ठों इसके अतिरिक्त मेरे स्वरूप को कोई नहीं देख सकता है न कोई ऐसा ज्ञान ही है जिससे मुझ पर ब्रह्म का स्वरूप यथावत जाना जा सके इस परम उत्कृष्ट ज्ञान को केवल विद्वान लोग ही जानते हैं इस ज्ञान से भिन्न जितना ज्ञान है वह सब क्षण भंगुर समझना चाहिए जो ज्ञान निर्मल शुद्ध निर्विकल्प और निर्विकार स्वरूप वाला है वह हमारा स्वरूप है और उसे ही विद्वान लोग पूर्ण ज्ञान कहते हैं जो कोई विद्वान परम निष्ठा को जानकर अनेकात्मक रूप से परम पद को देखते हैं वे भी एक्यात्मक अव्यय तत्व के ही आश्रित हैं जो कोई निश्चल भक्ति से परम तत्व को एक या अनेक रूप से देखते हैं उन्हें भी तदात्मक ही जानना योग्य है क्योंकि वे भी साक्षात स्वात्म रूप मुझ परमेश्वर देव के देखने वाले हैं उस तत्व का स्वरूप नित्य आनंद निर्विकल्प और सत्य रूप वाला है अतएव दोनों की एक ही गति है दूसरे लोग अपनी आत्मा में रमण करने वाले एवं शांत वृत्ति वाले परम अव्यक्त स्वरूप आत्मदेव को परमानंद सर्वत्र गामी तथा जगदात्मक रूप से सदैव भजते हैं यही परम विमुक्ति है इसे ही मेरे साथ सायुज्य भाव की प्राप्ति या निर्माण अथवा ब्रह्म के साथ एकता रूप कैवल्य आदि संज्ञाओं से विद्वान लोग व्यवहार करते हैं क्योंकि मुक्ति के कारण आदि मध्य रहित वस्तु स्वरूप एक परम शिव ही हैं, वही ईश्वर महादेव आदि संज्ञाओं से भी बोधित होते हैं उन्हें ही जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है श्रुति भी इसी अर्थ को पुष्ट करती है श्रुति इस प्रकार है उस महेश्वर को जानकर मुमुक्षु मृत्यु रहित स्थान को प्राप्त होता है इसे छोड़कर और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है वहां न तो सूर्य न चंद्रमा न नक्षत्र और न विद्युत प्रकाश करने में समर्थ है प्रत्युत उसके ही प्रकाश से मल रहित अखिल विश्व भाषित हो रहा है वह तत्व जिससे विश्व का उदय होता है निष्कल निर्विकल्प शुद्ध और वृहत रूप से प्रकाशित हो रहा है एवं विश्व रचना तथा चैतन्य तत्व के मिश्रण में अचल स्वरूप वाले जिस तत्व को ब्रह्म वेत्तागण देखते हैं वही ईश है नित्य आनंद अमृत सत्य रूप और शुद्ध रूप से समस्त वेद परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं कोई कोई प्राण रूप से ईश्वर का ध्यान करते हैं इस प्रकार यह निश्चित अर्थ है कि वहां न पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश न बुद्धि न मन अथवा चेतन प्राण है उस परमाकाश में तो केवल एक शिव तत्व जो ध्योतनात्मक जो स्वरूप वाला है प्रकाशित हो रहा है हे ऋषियों यह परम रहस्यमय ज्ञान जो समस्त वेदों में एक साथ ही कहा गया है मैंने आप सबको सुनाया इसे विजन प्रदेश में अर्थात एकांत प्रदेश में आत्मा के साथ एक भाव को प्राप्त होने वाला प्रयत्नशील योगी ही जान सकता है श्री ईश्वर गीता एकादश अध्याय अब इसके पश्चात परम दुर्लभ योग मार्ग का निरूपण करता हूं जिससे सूर्य के समान प्रकाश वाले ईश्वर को योगी गण देखते हैं योग से उत्पन्न हुई अग्नि समस्त पाप पुंज को नष्ट कर देती है मोक्ष एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाला प्रसन्न ज्ञान उत्पन्न होता है योग से ही ज्ञान होता है और ज्ञान से ही योग की प्रवृत्ति होती है जो योग एवं ज्ञान दोनों से युक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान महेश्वर प्रसन्न रहते हैं एक काल दो काल तीन काल नीति ही जो महायोग में युक्त होते हैं उन्हें साक्षात महेश्वर जानना चाहिए योग दो प्रकार का है जिसमें पहला अभाव योग और दूसरा समस्त योगों में उत्तम महायोग है जिस काल में शून्य आकारहीन निराभास स्वरूप का चिंतन किया जाता है उसे अभाव योग कहते हैं जिसमें आत्मा का साक्षात्कार होता है और जिस अवस्था में नित्य आनंद स्वरूप निर्विकार आत्मा को मेरे साथ रूप में देखा जाता है उसे स्वयं मैंने परम योग कहा है इसको छोड़कर अन्य जितने योगियों के योग ग्रंथ अंतरों में सुने जाते हैं वे सब इस ब्रह्म योग की सोलवी कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें विमुक्त अवस्थापन्न योगी इस विश्व को ईश्वर से अभिन्न रूप से देखते हैं वह योग समस्त योगों में श्रेष्ठ माना गया है सहस्त्रों एवं बहुत से जीव जो ईश्वर से बहिष्कृत हैं वे यत्नशील होते हुए भी एक मुझे देखने में समर्थ नहीं हैं। प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार धारणा समाधि यम नियम और आसन इन आठ अंगों से मेरे अंदर बाह्य वृत्तियों से मन को हटाकर चित्त को लगाना योग कहा जाता है हे मुनि श्रेष्ठों, इसे ही साधन योग कहते हैं इसके अन्य अन्य साधनों का वर्णन आप सबसे विस्तार पूर्वक कहता हूं इसका नाम निर्देश संक्षेपत कर दिया गया है अहिंसा सत्य अस्थी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह संक्षेप से ये पांचों यम कहे जाते हैं ये साधकों के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं मन कर्म और वाणी से किसी भी जीव को क्लेश न देने को ऋषियों ने अहिंसा बतलाया है अहिंसा के समान दूसरा धर्म नहीं है और न अहिंसा के समान दूसरा कोई सुख ही है वैदिक या स्मृति ग्रंथों में जहां कहीं विधि रूप में हिंसा कही गई है उसे अहिंसा ही समझना चाहिए सत्य से सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं यथार्थ कथनाचार को ही ब्राह्मणों ने सत्य कहा है इन भावों में योग दर्शन भी प्रमाण है अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा दूसरे के द्रव्य को चोरी से अथवा बलपूर्वक हरण करने को स्ते कहते हैं उसके त्याग को अस्तेय कहा गया है वह धर्म का साधन है मन वाणी और कर्म से सर्वदा और सब दशाओं में मैथुन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं आपत्ति में भी द्रव्यों का संग्रहण न करने को अपरिग्रह कहते हैं योग मार्गी को चाहिए कि प्रयत्न से इसका पालन किया करे तब स्वाध्याय संतोष शौच और ईश्वर की पूजा संक्षेप में ये पांचों नियम कहे जाते हैं इनके आचरण से योग सिद्धि को प्राप्त होता है उपवास पराक आदि एवं कृच चंद्रायण आदि से शरीर को सुखाने को तपस्वी लोग उत्तम तब कहते हैं वेदांत शतरुद्रीय प्रणव आदि के जब से मनुष्य का अंतकरण पवित्र होता है और इसे स्वाध्याय कहते हैं स्वाध्याय का लक्षण महर्षि व्यास जी इस प्रकार लिखते हैं प्रणव पवित्राणाम जप अर्थात पूर्वोक्ति श्लोक में कहे हुए वेदांत शतरुद्रीय आदि ही स्वाध्याय पद से यहां ग्रहित है पुनः स्वाध्याय तीन प्रकार का है वाचिक उपांशु और मानस ये उत्तरोत्तर परम श्रेष्ठ है अर्थात वाचिक से उपांशु और उपांशु से मानस की श्रेष्ठता वैदिक विद्वान मानते हैं अन्य पुरुष जापक पुरुष के जप के शब्दों को स्फुट रूप में श्रवण कर सके उसे वाचिक स्वाध्याय कहते हैं इसके बाद उपांशु का लक्षण इस प्रकार किया जाता है जिस जप में केवल ऊष्ठों का स्पंदन मात्र होता है और अन्य किसी को शब्द नहीं सुनाई देता वह उपांशु जप है यह वाचिक से अधिक फल वाला है जिस स्वाध्याय में पदाक्षरों की संगति से समस्त शब्दों का चिंतन मात्र किया जाता है और क्रिया या स्पंदन जिसमें किंचित मात्र भी नहीं होता उसे मानस जप कहते हैं इन तीनों प्रकार के जपों से जो सिद्धि योगी को प्राप्त होती है उसे महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता सम प्रयोग अर्थात स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है देव इच्छा अनुसार जो कुछ लाभ हो जाए उसी में अपने को संतोष मानकर पुरुष अपना अपना व्यवहार संचालन करे उसे ही ऋषियों ने परम सुख स्वरूप वाला संतोष बताया है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनिगण शौच दो प्रकार माना गया है एक बाह्य दूसरा आंतरिक मृत्तिका, जल आदि द्वारा जो शौच शुद्धि है उसे बाह्य शौच कहते हैं मन की शुद्धि अर्थात काम क्रोध ईर्ष्या भय आदि की निवृत्ति रूप आंतरिक शौच कहता है मनसा वाचा कर्मणा स्तुति स्मरण पूजा से मुझ परमात्मा में निश्चल भक्ति होना ईश्वर का पूजन कहाता है इस प्रकार पांचों नियमों का निरूपण किया गया है महर्षि पतंजलि के मत से भी ये ही पांच नियम हैं शौच संतोष तपह स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानी नियम हे मुनियों, संक्षेप में यह नियम के स्वरूप को मैंने आप सबको बताया अब इसके पश्चात प्राणायाम के स्वरूप को कहता हूं आप लोग सावधान चित्त से श्रवण करें शरीरत संचारी वायु का नाम प्राण है उसके निरोध को प्राणायाम कहते हैं इसके उत्तम मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार हैं। फिर वह दो प्रकारों में विभक्त होकर सगर्भ और अगर्भ संज्ञा से व्यवहित होता है बारह मात्रा काल में निष्पन्न होने वाला मंद प्राणायाम है तीन चुटकी के बजाने में जितना काल लगता है उसे मात्रा कहते हैं 24 मात्रा वाला मध्यम और 26 मात्रा वाला उत्तम है इस प्रकार से प्राणायाम के अभ्यास का विधान है जिस प्रकार वृत्ति के निरोध में यथाक्रम से स्वेद अर्थात पसीना कंपना और उच्छ्वास की उत्पत्ति होती है एवं मनुष्यों के आनंद से विचित्र आनंद की अनुभूति होती है उसे योग या सगर्भ विजय नाम से अभिहित करते हैं योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण समझना चाहिए शिरोमंत्र व्याहृति प्रणव के सहित प्राण को निरोध करके तीन बार गायत्री जपने को केवल नाम से प्राणायाम कहते हैं योग अभ्यास से जिसके मन अत्यंत शुद्ध हो गए हैं ऐसे योगी जन रेचक पूरक और कुंभक के भेद से तीन प्रकार वाले प्राणायाम के स्वरूप को योग शास्त्रों में प्रतिपादन करते हैं अंत स्थिति वायु को बाहर निकालना रेचक कहलाता है बाह्य गति के निरोध का नाम पूरक है संभाव में जब प्राणों की स्थिति होती है तब उसे ही कुंभक कहा जाता है श्वास प्रश्वास योगरति रति प्राणायामः प्राणायाम अर्थात श्वास प्रश्वास का न होना ही प्राणायाम की सिद्धि का लक्षण है यह सामान्यतः प्राणायाम के स्वरूप के लक्षण कहे गए हैं स्वभाव से ही विषयों में वृत्ति रखने वाले इंद्रियों के निग्रह को हे मुनि श्रेष्ठों! श्रेष्ठ जनों ने प्रत्याहार बताया है इस विषय में महर्षि पतंजलि का प्रमाण है हृदय कमल में नाभि प्रदेश में स्थान में त्रिकोटी में या मस्तक में अथवा चित्त के स्थिति योग किसी भी स्थान में चित्त के लगाने का नाम धारणा है किसी देश विशेष में चित्त की वृत्ति के प्रवाह को अन्य विषयों से हटाकर एकाकार करना कहलाता है इस प्रकार जब चित्त की स्थिति निर्दोष स्वरूपात्मक होकर एकाकार हो जाती है और देश विशेष का अवलंबन छूट जाता है अर्थ मात्र का केवल ज्ञान रहता है उसे समाधि कहते हैं मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य मिव समाधि बारह याम अर्थात एक पहर तक देश विशेष में स्थिरता पूर्वक चित्त को लगाने से धारणा की सिद्धि होती है इस प्रकार द्वादश धारणा करने से ध्यान की सिद्धि होती है इसी प्रकार बारह ध्यान करने से समाधि की सिद्धि होती है योग अभ्यास के उपयोगी आठवें अंग आसन के स्वरूप को बतलाते हैं स्वस्तिक आसन, पदमासन और अर्धासन ये तीन मुख्य हैं। जितने योग के साधन कहे गए हैं उनमें आसन का अभ्यास मुख्य है यद्यपि अनेक प्रकार के आसन योग शास्त्र में माने जाते हैं तथापि पूर्वोक्त तीन आसन ही अभ्यास में विशेषतः उपयोगी हैं। हे ब्राह्मणों उस प्रदेश के ऊपर दोनों पांवों के तलवों को चढ़ाकर जो आसन लगाया जाता है उसे पदमासन कहते हैं जब दोनों तलवों को उस भाग के नीचे रखकर आसीन हुआ जाता है तब उसे स्वस्तिकासन कहते हैं हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनिगण जब एक पांव अपनी छाती में अड़ाकर बैठा जाता है तब उसे अर्धासन कहते हैं यह योग साधन अति उत्तम माना जाता है कुत्सित देश और काल में योग का अभ्यास नहीं किया जाता है जैसे अग्नि के समीप जल में जहां पर सूखे हुए पत्तों का ढेर हो जहां बहुत से जीवों का समुदाय हो शमशान में टूटी हुई गौशाला में चौराहे पर जहां पर बहुत शब्द होता हो भयुक्त स्थान में जहां दीमक का बाहुल्य हो अशुभ स्थान में दुर्जनों से पूर्ण स्थान में मक्खी मच्छर जहां पर अधिक हों, देह बाधा होने पर मन में किसी प्रकार का विकार होने पर नास्तिकों के वंदनीय स्थलों पर भी योगाभ्यास का आचरण नहीं करना चाहिए इस विषय में श्रुति भी कहती है श्रुति इस प्रकार है समान पवित्र बालुका अग्नि आदि से रहित शब्द जलाशय आदि से मन के अनुकूल देश चक्षु को पीड़ा पहुंचाने वाले मक्खी मच्छर आदि से रहित गुहा निर्वात स्थान में योग अभ्यास करना चाहिए सुरक्षित सुंदर देश में तथा पर्वत की गुहा में नदी के तट पर पुण्य क्षेत्र एवं देव मंदिर में रमणीय घर बनाकर निर्जन प्रदेश में जंतुओं से रहित स्थान में सत्य सत्यपरायण होकर योग में संलग्न होना चाहिए सर्वप्रथम योगी राजो को तथा उनके सिद्ध शिष्यों को विनायक को एवं श्री गुरु और मुझ को नमस्कार करके समाहित चित्त वृत्ति से योग अभ्यास करना चाहिए स्वस्तिक पदमासन अथवा ऊर्ध्वासन को बांधकर कर किंचित नेत्रों को बंद करके और दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर लगावे पूर्वोक्त श्लोकों में कहे हुए अर्थों के अनुसार समस्त सामग्री एकत्र करके निर्भय शांत और मायामई जगत को छोड़कर आत्मा में स्थित परमात्मा को चिंतन द्वारा करें। शिखा के अग्र भाग में द्वादश अंगल परिणाम मस्तक में कमल की कल्पना करें, जिसकी कल्पना का चिंतन इस प्रकार से करें: धर्म रूप मूल से वह कमल ज्ञान रूपी नाल से निकलता हुआ सुशोभित हो रहा है अष्ट ऐश्वर्य अर्थात आठ पत्ते उसमें लगे हुए हैं वैरागी उसकी कर्णिका मध्य भाग है उस कर्णिका में परम कोश स्वरूप हिरणमय स्वर्णमय सर्वशक्तिमय जिसे साक्षात अव्यय दिव्य कहते हैं जो ओंकार का अर्थ अव्यक्त और नाना प्रकार की रश्मि ज्वाला से व्याप्त हो रहा है उसका चिंतन करें उस विमल नाना प्रकार के किरणों से विभूषित पद्म ज्योति का जो अविनाशी है चिंतन करें और उस ज्योति में अपने आत्मा को अभेद रूप में विन्यास करें। इसके पश्चात कोष के मध्य में स्थित परम कारण ईश को ध्यान योग से देखें। उसे तदात्म भाव से देखता हुआ अन्य किसी भी वस्तु का चिंतन न करें अब इसके बाद ध्यान के पश्चात मैं आप सबको गुहितम ज्ञान सुनाता हूं पूर्वोक्त प्रकार से कहे हुए भाव को अपने मन में चिंतन करने के पश्चात हृदय पद्म का चिंतन आरंभ करें उसका क्रम इस प्रकार है अपने आत्मा को बहुत बड़ा और सघन वन के स्वरूप में चिंतन करें। उसके मध्य में अग्नि के समान कांति वाले अग्नि की शिखा के तरह 25वें तत्व पुरुष का चिंतन करें उसके मध्य में जो परमाकाश है वह ओमकार से बोधित परमात्मा स्वरूप सनातन तत्व शिव कहा जाता है प्रकृति के साथ लीन भाव को प्राप्त की तरह अनुतप्त परम ज्योति स्वरूप अव्यक्त के मध्य में आत्माधार निरंजन स्वरूप परम तत्व को तन्मय होकर प्रणाव के द्वारा जब से समस्त तत्वों को शुद्ध कर नित्य एक रूप परमेश्वर का ध्यान करे अथवा निर्मल परम पद में अपनी आत्मा को स्थापित करते हुए अपनी देह को ज्ञान रूपी जल से पवित्र कर मुझमे अपने स्वरूप की एकता भावना करता हुआ मुझमे मन को लगावे तथा अग्निहोत्र की भस्म को अग्नि या सूर्य के वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके समस्त शरीर में लगावे इसके पश्चात परम ज्योति स्वरूप ईशान श्री महेश्वर देव का चिंतन करें। इसे पाशुपात योग कहते हैं इससे पशुओं का पाश छूट जाता है अर्थात जीव शिव रूप हो जाता है यह जो रहस्य आप सबके प्रति कहा गया वह समस्त वेदांत का सार है इसे श्रुति में अत्याश्रम पद से व्यवहार किया गया है यह परम गु ही रहस्य हमारे सायुज को प्रदान करने वाला है जो हमारे भक्त ब्रह्मचर्य व्रत में निष्ठ द्विजाति कुल में उत्पन्न हैं, उनके लिए यह मैंने सुनाया है ब्रह्मचर्य अहिंसा क्षमा शौच तप दम संतोष सत्य और आस्तिक्य, ये व्रत के अंग विशेषतः अनुष्ठान के योग्य हैं। इनमें से एक के भी न रहने से व्रत की पूर्ति नहीं होती है इसलिए आत्मगुण से युक्त साधक को चाहिए कि व्रत को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए इनका पूर्णतया पालन करें राग द्वेष और भय से रहित होकर मेरे भाव में लीन मेरे ही आश्रय में रहने वाले बहुत से महानुभाव इस पूर्वोक्त योग का अनुष्ठान करके पवित्र होकर मदभाव अर्थात मेरे सायुज को प्राप्त हो गए हैं जो जिस प्रकार से मुझे भजता है उसे मैं भी उसी प्रकार भजता हूं सब प्रकार से ज्ञान योग द्वारा मुझको पूजना चाहिए यदि आशंका हो तो भक्ति योग द्वारा एवं पर वैराग्य से ज्ञान मुक्त चित्त वाला और सदा पवित्र होकर मेरी पूजा करता रहे और समस्त कर्मों का त्याग करके भिक्षा मात्र से भोजन का व्यवहार चलावे ऐसा पुरुष संग्रह बुद्धि का त्याग करता हुआ मेरे सायुज को प्राप्त हो जाता है यह अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने आप सबको सुनाया है समस्त प्राणियों के साथ द्वेष भाव से रहित होकर बर्ताव करने वाला मित्रता और दयालुता से युक्त ममत्व रहित तथा निर निरअहकार भक्त मुझे प्रिय है जो संतोष रूपी धन से तृप्त है जो सदैव योग अभ्यास में निरत है जिसके मन के संकल्प विकल्प निरुद्ध हैं एवं जिसका निश्चय दृढ़ है तथा जिसने मन और बुद्धि को मुझमे अर्पण कर दिया है वह भक्त मुझे प्रिय है जिससे किसी प्रकार का लोगों को भय नहीं पहुंचता जो सन्यासी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता और जो हर्ष अशहिष्णुता, भय उद्विग्नता आदि से मुक्त है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जिसे किसी के अपेक्षा नहीं है जो शुचि भाव वाला चतुर उदासीन सर्वदा प्रसन्न समस्त कर्मों का त्यागी एवं भक्ति वाला है वह पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है निंदा स्तुति जिसे बराबर है एवं जो वाणी का नियमन वाला है जो कुछ शरीर निर्वाहार्थ समय पर उपस्थित हो जाए उसी में प्रसन्न रहने वाला किसी नियत स्थान पर बहुत काल तक निवास न करने वाला स्थिर मती जो मेरा भक्त है वह मुझे बहुत ही प्रिय है और वह मुझे प्राप्त करता है वह भी जो मुझमे तत्पर होकर सर्वदा लोक संग्रह बुद्धि से से से कर्मों कर्मों में लगा रहता है, है। वह भी हमारी प्रसन्नता शाश्वत पद को को प्राप्त होता है। जो चित्त से समस्त कर्मों को त्याग कर अथवा मुझमें न्यास करके मत परायण होता हुआ और आशा एवं ममत्व रहित होकर एकमात्र मेरी शरण में आता है वह समस्त कर्म फलों को छोड़कर निराश्रय एवं नित्य तृप्त होकर कर्म में प्रवृत्ति करता हुआ भी कर्म से बंध को प्राप्त नहीं होता सांसारिक समस्त भोगों की आशाओं से रहित मन के संकल्प आदिकों को जिसने अच्छी रीति से निरोध कर लिया है वह पुरुष केवल शारीरिक कर्म करता हुआ किंचित भी दोष का भागी नहीं होता क्योंकि वह समस्त परिग्रहों का त्यागी है जो कुछ ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो उसी में तृप्त रहने वाला और सुख दुख शीत उष्ण भूख प्यास आदि द्वंदों से रहित जो महापुरुष है वह मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता हुआ भी उससे परे है उसका कर्म संसार को विनाश करने वाला है अर्थात मोक्ष के लिए उसका आरंभ है मुझ में जिसका मन सर्वदा रमण करता है जो मुझको नमस्कार करता है मेरा पूजन करता है और मुझमें ही सर्वदा संलग्न रहता है ऐसे लक्षण वाला योगेश्वर मुझे ही परमेश्वर जानकर सर्वदा मेरी उपासना करता है परस्पर बोध प्रदान करते समय ऐसे महात्मा मुझे ही परम ज्योति बतलाते हैं नित्य प्रति मेरा कथन करते करते अंत समय में सायुज्य दशा प्राप्त करते हैं इस प्रकार जो सर्वदा मुझ में लीन रहते हैं उन पुरुषों के समस्त माया बंधनों को मैं निवृत्त करता हुआ उनके हृदय में रहे हुए अज्ञान अंधकार को प्रकाशमान ज्ञान दीपक से नाश कर देता हूँ जो जन मुझ में अपनी बुद्धि वृत्तियों को लगाकर सदैव मेरी ही पूजा किया करते हैं और नित्य प्रति मेरे चिंतन में संलग्न रहते हैं उनके हर प्रकार के योग क्षेम को मैं पूरा करता हूं जो कोई मुझको छोड़कर नाना प्रकार की कल्पनाओं में चित्त को लगाकर अन्य कल्पित देवों की पूजा करते हैं उनको जो फल उन देवताओं के पूजन से मिलता है वह विनाशी है क्योंकि मुझको छोड़कर जितने देवता हैं, वे सब नाशवान हैं। और जो कोई अन्य देवताओं को मेरी ही भावना से पूजते हैं वे क्रम से मुक्ति के भागी होते हैं इसलिए विनाशी समस्त देवों को छोड़कर तथा पुत्रादि में स्नेह को त्याग कर निशोक निष्परिग्रह भाव का आश्रय करके एक समस्त जगत के स्वामी मुझे ईश्वर को जो अपने आश्रय रूप से भजते हैं वे परम पद के सुख के भागी होते हैं क्योंकि अन्य देवताओं की भक्ति से जो सुख मिलता है वह भी विनाशी है मैं नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त हूं इसलिए मुझसे जो सुख मिलता है वह नित्य है अथवा मरण पर्यंत विरक्त होकर परमेश्वर के लिंग का पूजन करना चाहिए जो समस्त भोगों से विरक्त होकर सर्वदा शिवलिंग के पूजन में निरत रहते हैं उन्हें एक ही जन्म में मैं परम पद प्रदान कर देता हूं योगियों के हृदय में मुझ परमात्मा का चांदी के समान प्रभाव वाला ज्ञानात्मक सर्वगत लिंग सर्वदा भाषित रहता है और जो नियत भक्ति वाले भक्त हैं वे विधि विधान से युक्त किसी भी स्थान में लिंग की भावना करके श्री महेश्वर को पूजते हैं भावना करने के प्रकार इस प्रकार से माने जाते हैं जल में अग्नि में आकाश में सूर्य में अथवा किसी भी अभिमत स्थान में भावना करना श्रेष्ठ माना जाता है अथवा रत्न आदि में मुझ ईश्वर की भावना करके ऐश्वर्य लिंग की पूजा करनी चाहिए यह लिंग सर्वमय है सर्व वस्तुएं लिंग में ही प्रतिष्ठित है इसीलिए किसी अवस्था में मुझे ईश्वर के लिंग की पूजा करना परम आवश्यक है कर्मकांडी लोग अग्नि और जल में लिंग भाव से पूजते हैं विद्वान लोग सूर्य तथा आकाश में मूर्ख लोग काष्ठ पाषाण आदि में परंतु योगी लोग हृदय में ध्यान करते हैं यदि इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त न हो तो विरक्त प्रीतिपूर्वक जब तक जीता रहे तब तक ब्रह्म का वाचक ओमकार का जप करता रहे अथवा मरण पर्यंत शत रुद्री का जप करता रहे अकेला विचरने वाला एवं मन को नियमन करने वाला यति परम पद को प्राप्त करता है अथवा मरण पर्यंत हे ब्राह्मणों समाहित वृत्ति से काशी में निवास करने वाला भी मुझ ईश्वर की प्रसन्नता से परम पद पाता है काशी में मरने के समय समस्त प्राणियों को श्री भगवान काशीपति विश्वेश्वर परम ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे सिद्धि होती है क्योंकि तार नाम ओंकार का है इस ओंकार के उपदेश से वह जीव अमृत भाव को प्राप्त कर मोक्ष पदवी पर आरूढ़ होता है इसलिए इस अभिमुक्त क्षेत्र काशी का सेवन करना सब प्रकार से श्रेयस्कर है अतः हे याज्ञवल्क अविमुक्त का कभी त्याग न करें। यह रहस्य इसी प्रकार का है अतएव हे वैदिक मुनियों, यह वैदिक रहस्य जो मैंने आप सब ऋषियों को उपदेश किया है किसी अन्यधिकारी पुरुष को कभी प्रदान नहीं करना इसके अधिकारी धार्मिक भक्त ब्रह्मचारी ही हैं। उन्हीं को देने से यह सफलीभूत होता है पूर्वोक्त समस्त ज्ञान ऋषियों को सुनाकर श्री भगवान व्यासदेव जी बोले हे ऋषियों सनत कुमार आदि ऋषियों को सनातन अवय श्री भगवान शंकर जी उत्तम योग सुना चुकने पर समीप में जीव संसार बंधनों से छूट जाते हैं जो प्राणी अपने अपने वर्ण आश्रम धर्मों का अनुष्ठान करते हुए मुझ में परायण रहते हैं वे उसी जन्म में ज्ञान प्राप्त कर शिव पद को प्राप्त हो जाते हैं हे ब्राह्मणों जो कोई नीच वर्णोत्पन्न तथा पाप योनियों में उत्पन्न पशु पक्षी आदि काशी में निवास करते हैं वे भी मरण काल में मुझ ईश्वर के अनुग्रह से संसार सागर से तर जाते हैं किंतु वहां निवास करने में पापी जीवों के लिए बहुत विघ्न होता है इसलिए हे ऋषियों सदैव मुक्ति के लिए धर्म का आश्रय करता रहे काशी के मुक्ति विषय में उपनिषद की भी साक्षी है काशी में जीव जब मरने लगता है तब भगवान शंकर तारक अर्थात ओमकार ब्रह्म का उपदेश करते हैं क्योंकि यही सब मंत्रों में श्रेष्ठ और मुक्ति का देने वाला है कोई कोई मत भिन्न नामों की कल्पना में तारक शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं परंतु वह गौण है उपनिषद के मत से तारक ओमकार का ही नाम है प्रत्युत तार, एव तार इस व्युत्पत्ति से ओमकार ही विराजमान दिव्य स्वरूप वाले श्री नारायण से बोले कि मैंने यह ज्ञान ब्रह्मवादियों के हितार्थ सुनाया है इसलिए इसे शांत चित्त वाले शिष्यों को ही प्रदान करिएगा इस प्रकार समस्त योग के प्रति उपयुक्त निर्देश करते हुए श्री भगवान शंकर जी ने निम्नोक्त विषय को समझाते हुए कहा हे द्विजोत्तम मुनिगण आप सब भी मेरे कहे हुए इस ज्ञान को समस्त भक्तों के लिए तथा द्विजातियों के अर्थ जो यथार्थ रूप में शिष्टा भाव रखते हूँ विधिपूर्वक मेरे वचनों से उपदेश कीजिएगा हमारे समीप ये जो नारायण विद्यमान हैं, ये ईश्वर ही हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं जो मेरे और श्री नारायण के विषय में भेद बुद्धि नहीं रखती उन्हें ही यह ज्ञान आप सब सुनाना क्योंकि यह मेरी नारायण नाम वाली परम उत्कृष्ट मूर्ति है समस्त भूतों में आत्मा रूप से शांत अक्षर भाव वाली यह श्री विष्णु की मूर्ति है जो लोक में भेदवादी लोग हैं जो मुजमे और श्री विष्णु में भेद मानते हैं वे कभी भी मुक्ति नहीं पाते प्रत्युत सदैव जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं इससे भिन्न जो मुजमे और श्री विष्णु में अभेद भाव का अवलोकन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता वे सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाते हैं इसलिए आदि अंत रहित मेरा आत्म स्वरूप जो श्री विष्णु का स्वरूप है उसे मुझे ही समझो और उसकी पूजा करो जो कोई इस रहस्य के विपरीत समझते हैं अर्थात जो मुझको और श्री विष्णु को देवांतर समझते हैं वे घोर नरक में जाते हैं उनके अंदर मैं व्यवस्थापक रूप से नहीं रहता मेरा आश्रय प्राप्त करने वाला मूर्ख हो या पंडित ब्राह्मण हो या चांडाल मैं उसे संसार बंधन से छुड़ा देता हूं परंतु श्री विष्णु की निंदा करने वाला कोई भी हो मैं उसे कभी मुक्ति नहीं देता इसलिए मेरे भक्तों को चाहिए कि वे महायोगी पुरुषोत्तम श्री विष्णु को मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा नमस्कार आदि करते रहें, क्योंकि मेरी भक्ति के बिना श्री विष्णु की भक्ति नहीं मिल सकती इसलिए इस नियम का पालन सबको परम आवश्यक है यह कहकर श्री शंकर वासुदेव को आलिंगन करके सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गई श्री भगवान नारायण ने भी अपने सुंदर तापस वेश को ग्रहण कर लिया और अपने दिव्य स्वरूप वाले शरीर को छोड़ दिया फिर इसके बाद समस्त ऋषियों से बोले हे मुनियों आप सबको ईश्वर के प्रसाद से जो विचित्र ज्ञान प्राप्त हुआ है यह परम लाभ समझना चाहिए क्योंकि देवादिदेव श्री महेश्वर का ज्ञान समस्त संसार के बंधनों का विनाशक है अर्थात मुक्ति प्रद है अतः हे ऋषियों समस्त सांसारिक तापों से रहित होकर श्री भगवान कैलाशपति के परम विज्ञान को धार्मिक शिष्यों द्वारा आप सब संसार में प्रवर्त करें यह श्री शंकर जी का विज्ञान शांत भक्त धार्मिक और अग्निहोत्री विशेषतः ब्राह्मणों के लिए ही आप सब प्रदान करना इस प्रकार मुनियों को उपदेश देकर विश्वात्मा योगियों में परम योगवेत्ता, वेदता महायोगेश्वर नारायण स्वयं अदृश्य हो गई ऋषियों ने भी महेश्वर एवं श्री नारायण को नमस्कार करके अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान किया अब इस गीता शास्त्र की परंपरागत संप्रदाय प्रवर्तक महर्षियों की नामगणना का उल्लेख करते हुए तथा संक्षेप में कर्म योग का उपदेश देकर इस शास्त्र को समाप्त करते हैं पहले यह शास्त्र श्री शंकर जी से प्राप्त कर भगवान सनत कुमार ने संवर्त नामक मुनि को उपदेश दिया योगेंद्र सनंदन ने पुलह महर्षि को सुनाया पुलह प्रजापति ने गौतम को श्रवण कराया और वेद विद्या के विद्वान अंगीरा ऋषि एवं भारद्वाज को भी श्रवण कराया भगवान कपिल देव ने इसे जैगेश्वर एवं पंच शिखाचारी को दिया श्री व्यास जी कहते हैं कि सनत ऋषि से हमारे पिता पराशर जी को जो समस्त विषयों के पूर्ण ज्ञाते हैं यह परम ज्ञान मिला और उनसे यह वाल्मीकि ऋषि को प्राप्त हुआ पुरातन काल में सती पार्वती और श्री महादेव जी के अंग से आविर्भूत महायोगी पिनाकणी श्री वामदेव रुद्र ने मुझे यह सुनाया श्री नारायण भगवान देव की पुत्र श्री कृष्ण जी ने इस उत्तम ज्ञान को महाभारत में कर्तव्य विमो हुए अर्जुन को सुनाया जब से मैंने श्री भगवान रुद्र स्वरूप श्री वामदेव से यह अपूर्व गीता शास्त्र का रहस्य सुना है तब से विशेष रूप से श्री कैलाशपति भगवान महेश्वर के चरणों में मेरी प्रीति हो गई है और तभी से मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री गिरीश की सर्वतोभावेन शरण में आया हूं इसलिए आप सभी पुत्र पत्नी आदि समस्त वस्तुओं के सहित समस्त जगत के स्वामी स्थानुवत निश्चल एवं एक रस देवताओं के भी देव हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए शंभु वृक्ष वाहन वाले शिव जी की शरण में आवे और उनकी प्रसन्नता से समस्त व्यवहारों की निष्पत्ति करें तथा कर्म योग द्वारा श्री शंकर महादेव गोपति सर्प से भूषित स्वामी की पूजा करें ऐसा कहने पर फिर शौनक आदि महर्षियों ने श्री महेश्वर देव को प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त से सत्यवती पुत्र भगवान कृष्ण द्वैपायन से बोले कि आप साक्षात भगवान वासुदेव एवं लोक के स्वामी महेश्वर स्वरूप हैं आपके ही प्रसाद से भक्तों के शरण श्री शंकर जी में हम लोगों की अचल भक्ति उत्पन्न हुई है जो देवों के लिए भी दुर्लभ है इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ कर्म योग का रहस्य हम लोगों के प्रति आप फिर से सुनाइए। जिस ज्ञान से भगवान ईश मोक्ष द्वारा आराधित हैं वह आपके समीप बैठे हुए श्री सूत जी भी आपके वचनों को सुने वह जिस ज्ञान को कूर्म अवतार धारी श्री विष्णु ने अखिल संसार के जनों के रक्षण और धर्म रक्षा करते समय समुद्र मंथन काल में समस्त मुनियों एवं इंद्र के पूछने पर कहा था मुनियों के इस प्रश्न को सुनकर श्री भगवान व्यासदेव ने समाहित चित्त से वही कर्मयोग का रहस्य उनको यथाविधि श्रवण करा दिया जो श्री शंकर जी और सनत कुमार आदि मुनियों से कहे हुए इस उत्तम संवाद को पढ़ता है वह पुरुष सब प्रकार के पापों से छूट जाता है जो कोई इस तत्व रहस्य को शुद्ध ब्रह्मचारी में पारायण ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा इसके अर्थ पर विचार करता है वह परम गति को पाता है जो कोई दृढ़ व्रत वाला पुरुष भक्ति युक्त होकर इसे सुनेगा वह समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्मलोक में पूजित होगा इसलिए विद्वानों को चाहिए कि सर्व उपायन इसका पाठ करें। विशेषतः ब्राह्मणों को चाहिए कि वे इसका श्रवण और इस पर युक्ति विचार करते रहें।